शिवा तम शिवार शिद शिव ही परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत श्रीमत्परमंसपरीव्राजकाचार्य गोविंदपूज्य श्रीमद्यशंकराचार्य विरचित विवेक विवेकूडाणी श्रीगणेशा नम श्री सरस्वत नमः श्री सद्गुचरणपद नमः मंगलाचरण जो अज्ञेय होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं उन परमानंद स्वरूप परस्व देव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं ब्रह्मनिष्ठा का महत्व जीवों को प्रथम तो नरजन्म ही दुर्लभ है उससे भी पुरुषत्व और उससे भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वत्ता का होना कठिन है और यह सब कुछ होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक सम्यक अनुभव ब्रह्मात्मा भाव से स्थिति और मुक्ति ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है वे मनुष्यत्व मुख्युत्व और महान पुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ है किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर और उसमें भी जिस जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता वह निश्चय ही आत्मघाती है वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है उससे अधिक मूड और कौन होगा भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे देवताओं का यजन करे नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता तब तक सौ ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी अर्थात कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि धन से अमृतत्व की आशा नहीं है यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है यह बात स्पष्ट बतलाती है ज्ञानोपलब्धि का उपाय इसीलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि श्री गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित तो होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करें और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करें आत्माभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भवबंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है वस्तुपलब्धि के लिए नहीं यानी तत्व दृष्टि के लिए नहीं वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है करोड़ों जन्मों करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता भली भली-भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय भ्रम से उत्पन्न हुए महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है कल्याण प्रद द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा जाता है स्नान दान अथवा सैकड़ो प्राणायामों से नहीं अधिकारी निरूपण विशेषतः अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं। अतः ब्रह्मवेदताओं में श्रेष्ठ दयासागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्मतत्व का विचार करना चाहिए जो बुद्धिमान हो विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है जो सदसिवेकी वैराग्यवान श्रमदमादिष्ट संपत्ति युक्त और मुमुक्षु हो उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी गई है साधन चतुष्टय यहाँ मनस्वियों ने जिज्ञासा के चार साधन बताए हैं उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है उसके बिना नहीं पहला साधन नित्यानित्य वस्तु विवेक गिना जाता है दूसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य होना है तीसरा शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा समाधान ये छह संपत्तियां हैं और चौथा मुमुक्षुता है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है ऐसा जो निश्चय है यही नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो घृणाबुद्धि है वही वैराग्य है बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही क्षम है कर्मेंद्रिय और दोनों को उनसे दोनों को उनके विषयों से खींच अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना यही उत्तम उपरती है चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना तितिक्षा कहलाती है शास्त्रों और गुरु वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना इसी को समाधान कहा है चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा श्रमादिष्ट संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र होते हैं, उसी में शमादि चरितार्थ और सफल होते हैं। जहाँ इन वैराग्य और मुमुक्षुत्व की मंदता है वहाँ का भी शमादिका भी मरुस्तल में जल प्रतीति के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है कोई कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है ऐसा कहते हैं गुरु गुरुपसति और प्रश्न विधि उक्त साधन चतुष्टय से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु प्राज्ञ गुरु के निकट जाए जिससे उसके भवबंध की निवृत्ति हो जो श्रोत्रीय हो निष्पाप हो कामनाओं से शून्य हो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो ब्रह्मनिष्ठ हो इंधन रहित अग्नि के समान शांत हो अकारण अकार हो और प्रणत यानी शरणापन्न सज्जनों के बंधु यानी हितेशी हो उन गुरुदेव की विनित और विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना ज्ञातव्य इस प्रकार पूछे हे शरणागत वत्सल करुणा सागर प्रभो आपको नमस्कार है संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप अपनी सरल तथा अतिशय कारुण्यामृत वर्षिणी कृपा कटाक्ष से उद्धार कीजिए जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है उस संसारावानल से दग्ध तथा दुर्भाग्य रूपी प्रबल प्रभंजन यानी आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणगत की शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए क्योंकि इस समय में और किसी शरण देने वाले को मैं नहीं जानता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 सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं हे प्रभो प्रचंड संसार दावा नल की ज्वाला से तपे हुए इस दीन शरणापन्न को आप अपने ब्रह्मानंद रसानु से युक्त परम सुशीतल निर्मल वाक रूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए श्रवण सुखद वचनामृतो से सिंचे वे धन्य हैं जो आपके एक क्षण के करुणामय दृष्टि पथ के पात्र होकर अपना लिए गए हैं। मैं इस संसार समुद्र को कैसे तरूंगा मेरी क्या गति होंगी उसका क्या उपाय है यह मैं कुछ नहीं जानता हे प्रभो कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के क्षय का आयोजन कीजिए उपदेश विधि इस प्रकार कहते हुए अपनी शरण में आए संसार आनल संतप्त शिष्य को महात्मा गुरु करुणामयी दृष्टि से देखकर सहसा अभय प्रदान करे शरणागति की इच्छा वाले उस मुमुक्षु आज्ञाकारी शांतचित्त श्रमादि संयुक्त साधु शिष्य को गुरु कृपया तत्वोपदेश करे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 ध्यान और योग इनको भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती है जो इन्हीं में स्थित हो जाता है उसका अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाता है तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है और उसी से तुझको संसार प्राप्त हुआ है अतः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 कृपया सुनिए मैं यह प्रश्न करता हूं उसका उत्तर आपके श्री मुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा बंध क्या है यह कैसे हुआ इसकी स्थिति कैसी है और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है अनात्मा क्या है परमात्मा किसे कहते हैं और उनका विवेक कैसे होता है कृपया यह सब कहिए। शिष्य प्रशंसा श्री गुरुआच यानी श्री गुरु कहते हैं तू धन्य है कृतकृत्य कुर्त है तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया क्योंकि तू अविद्या बंधन से छूटकर कर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है स्व प्रयत्न की प्रधानता पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्रादि भी होते हैं, परंतु भव बंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है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 तो भी शास्त्राध्ययन निष्फल ही है शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है इसीलिए किन्ही तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्न पूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से शास्त्र से मंत्र से और औषध से क्या लाभ अपरोक्षानुभव की आवश्यकता। अपरोध को बिना पिये केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता इसी प्रकार अपरोक्षानुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्मतत्व को जाने केवल बाह्य शब्दों से जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूं ऐसा कहने से ही कोई राजा नहीं हो जाता पृथ्वी में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रथम किसी विश्वसनीय पुरुष के कथन की और फिर पृथ्वी को खोदने कंकड़ पत्थर आदि को हटाने तथा स्वीकार तथा प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है कोरी बातों से वह बाहर नहीं निकलता उसी प्रकार समस्त समयिक प्रपंच से शून्य निर्मल आत्म तत्व भी ब्रह्मविद गुरु के उपदेश तथा उसके मनन और आदि से ही प्राप्त होता है धोती बातों से नहीं इसीलिए रोग आदि के समान भवबंध की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए प्रश्न विचार तूने आज जो प्रश्न किया है शास्त्रज्ञ जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं वह प्रायः सूत्र रूप यानी संक्षिप्त है तो भी गंभीर अर्थयुक्त और मुमुक्षुओं के जानने योग्य है हे विद्वन जो मैं कहता हूं सावधान होकर सुन उसको सुनने से तू शीघ्र ही भवबंधन से छूट जाएगा मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहा है तदनंतर शम दम तितीक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है तदुपरांत मुनि को श्रवण मनन और चीर तक नित्य निरंतर आत्मतत्व का ध्यान करना चाहिए तब वह विद्वान परम निर्विकल्पावस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को पाता है जो आत्मनात्म विवेक अब तुझे जानना चाहिए वह मैं समझाता हूं तू उसे भली भांति सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर स्थल शरीर का वर्णन मज्जा अस्ति मेद मांस रक्त चर्म और त्वचा इन सात धातुओं से बने हुए तथा चरण जंघा वक्षस्थल भुजा पीठ और मस्तक आदि अंगों पांगों से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह के आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत है। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के हेतु होते हैं और इन्हीं की तन्मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्दादि पांच विषय हो जाती है जो मूड इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं वे अपने कर्म दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तमाधम योनियों में आते जाते हैं विषय निंदा अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि पांच विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हरिण हाथी पतंग मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं फिर इन पांचों से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है क्योंकि क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है परंतु विषय तो आंख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छुटा हुआ है वही मोक्ष का भागी होता है और कोई नहीं चाहे वह छहो दर्शनों का ज्ञाता क्यों न हो संसार सागर को पार कर करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशापाश रूपी ग्राह अति वेग से बीच में ही रोककर गला पकड़कर डुबो देता है जिसने वैराग्य रूपी खड्ग से विषय रूपी ग्राह को मार दिया है वही निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता है विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलीन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है ऐसा जानो और यह भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलने वालों को फल सिद्धि हो ही जाती है यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर ही से त्याग दे और संतोष दया क्षमा सरलता श्रम और दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन कर देहाशक्ति की निंदा जो अनादि अविद्यात बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर, कर प्रतीक्षण इस परार्थ यानी अन्य के भोग्य रूप देह के पोषण में ही लगा रहता है वह अपनी इस प्रवृत्ति से स्वयं अपना घात करता है जो शरीर पोषण में लगा रह कर आत्म तत्व को देखना चाहता है वह मानो काष्ट बुद्धि से ग्राह को पकड़कर नदी पार करना चाहता है शरीरादि में मोह रखना ही मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत है जिसने मोह को जीता है वही मुक्ति पद का अधिकारी है देह स्त्री और पुत्रादि में मोह रूप महामृत्यु को छोड़ जिसको जीत कर मुनि जन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं स्थूल शरीर त्वचा मांस रक्त स्नायु मेद मज्जा और अस्थियों का समूह तथा मलमूत्रों से भरा हुआ यह स्थल देह अति निंदनीय है पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्मानुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोगयतन है इसकी अवस्था जागृत है जिसमें कि स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है इससे तादात्म्य प्राप्त होकर ही जीव माला चंदन तथा स्त्री आदि नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों को से सेवन करता है इसीलिए जागृत अवस्था में इस स्तूल देह की प्रधानता है जिसके आश्रय से जीव को संपूर्ण बाह्य जगत प्रतीत होता है गृहस्थ के घर के तुल्य उसे ही स्थूल देह जानो स्थूल देह के स्थल देह के ही जन्म जरा मरण तथा स्थूलता आदि धर्म है बालकपन आदि नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नियम और यम हैं, तथा इसी की पूजा मान अपमान आदि विशेषताएं हैं। दस इंद्रिया श्रवण त्वचा नेत्र घ्राण और जिम्हा ये पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं, क्योंकि इनसे विषय का ज्ञान होता है तथा वाक पानी पाद गुदा और उपस्थ ये इंद्रियां हैं, क्योंकि इनका कर्मों की ओर झुकाव होता है अंतकरण चतुष्टय अपनी वृत्तियों के कारण अंधकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार कहा जाता है संकल्प विकल्प के कारण मन पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि अहम् अहम् यानी मैं मैं ऐसा अभिमान करने से अहंकार और अपना इष्ट चिंतन के कारण यह चित्त कहलाता है पंच प्राण अपने विकारों के कारण सुवर्ण और जल आदि के समान स्वयं प्राण ही वृत्ति भेद से प्राण अपान व्यान उदान और समान इन पांच नामों वाला होता है सूक्ष्म शरीर वाघादि पांच कर्मेंद्रिया श्रवणादि पांच ज्ञानेन्द्रिया प्राणादि पाच प्राण आकाशादि पांच भूत बुद्धि आदि अंतकरण चतुष्टय, अविद्या तथा काम और कर्म यह परयुष्टक अथवा सूक्ष्म शरीर कहलाता है यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है यह वासना युक्त होकर कर्मफलों का अनुभव कराने वाला है और स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है जहां यह स्वयं ही बचा हुआ भासता है स्वप्न में जहां यह स्वयं प्रकाश परात्मा शुद्ध चेतन ही भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में भासता है बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं से कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगती है बुद्धि ही जिसकी उपाधि है ऐसा वह सर्व साक्षी उस बुद्धि के लिए उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता क्योंकि वह असंग है अतः उपाधिकृत कर्मो से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता यह लिंग देह चिदात्मा पुरुषों के संपूर्ण व्यापारों का कारण है जिस प्रकार बढ़ई बढ़ई का वसूला होता है इसीलिए यह आत्मा असंग है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 श्वास प्रश्वास जमुहाई छींक कापना और उछलना आदि क्रियाओं को तत्वज्ञ प्राणादि का धर्म बतलाते हैं तथा क्षुधा पिपासा भी प्राण ही के धर्म हैं। अहंकार शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतकरण में का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है इसी को अहंकार जानना चाहिए यही कर्ता, भोक्ता तथा मैं का अभिमान करने वाला है और यही सत्व आदि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है विषयों की अनु, अनुकूलता से यह सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म है नित्यानंद स्वरूप आत्मा के नहीं प्रेम की आत्मार्थता विषय स्वतः प्रिय नहीं होते किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं, क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका आत्मा ही है इसीलिए आत्मा सदा आनंद रूप है इसमें दुख कभी नहीं है। तभी सुषुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मानंद का अनुभव होता है इस विषय में श्रुति प्रत्यक्ष ऐतिह्य यानी इतिहास और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 वह न सत है न असत है और न सदसत यानी उभय रूप है न अभिन्न है और न भिन्न नीय रूप है न अंग सहित है न अंग रहित है और न सांगानग यानी उभयात्मिका ही है किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूपा यानी जो कही न जा सके ऐसी है रज्जो के ज्ञान से सर्प भ्रम के समान वह अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली है अपने अपने प्रसिद्ध कार्यो के कारण सत्व रज और तम ये उसके तीन गुण प्रसिद्ध हैं।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 और मत्सर्य ये घोर धर्म रजोगुण के ही है अतः जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है वह रजोगुण ही उसके बंधन का हेतु है तमोगुण जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है वह तमोगुण की आवरण शक्ति है यही पुरुष के संसार का आदि कारण है और यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का भी हेतु है तम से ग्रस्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान विद्वान चतुर और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्मार्थों को देखने वाला भी हो तो भी वह नाना प्रकार समझाने से भी अच्छी तरह नहीं समझता वह भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थों को ही सत्य समझता है और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है अहो दुरंतम गुण की यह महती आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल है इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना विपरीत भावना असंभावना और विप्रतिपत्ति ये तमोग की शक्तियां नहीं छोड़ती और विक्षेप शक्ति भी उसे निरंतर डामा डोल ही रखती है आलस्य जड़ता निद्रा प्रमाद मूढ़ता आदि तम के गुण हैं। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता वह निद्रालु या स्तंभ के समान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 अमानित्व आदि आदि, श्रद्धा भक्ति मुमुक्षुता दैवी संपत्ति तथा असत का त्याग ये मिश्र यानी रजतम से मिले हुए सत्व गुण के धर्म है प्रसन्नता आत्माुभ परम शांति तृप्ति अत्यंतिक आनंद और परमात्मा में स्थिति ये विशुद्ध सत्व गुण के धर्म है जिनसे मुमुक्षु नित्यानंद रस को प्राप्त करता है कारण शरीर इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से यह अव्यक्त का वर्णन हुआ यही आत्मा का कारण शरीर है इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति है जिसमें बुद्धि की संपूर्ण वृत्ति या लीन हो जाती है जहा सब प्रकार की प्रमा यानी ज्ञान शक्ति ज्ञान शांत हो जाती है और बुद्धि बीज रूप से ही स्थिर रहती है वह सुषुप्ति अवस्था है इसकी प्रतीति मैं कुछ नहीं जानता ऐसी लोक प्रसिद्ध उक्ति से होती है अनात्म निरूपण देह इंद्रिय प्राण मन और अहंकार आदि सारे विकार सुखादि संपूर्ण विषय आकाश आदि भूत और अव्यक्त पर्यंत निखिल विश्व ये सभी अनात्मा है माया और महतत्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को तू मरूमरीचिका के समान असत और अनात्मक जान निरूपण। अब मैं तुझे परमात्मा का स्वरूप बताता हूं जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूटकर कर कैवल्य पद प्राप्त करता है अहम प्रत्यय का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पंच कोशातीत है जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और न होने को अहम भाव से स्थित हुआ जानता है जो स्वयं सबको देखता है किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता तथा जिसके भाषण पर यह आभास रूप सारा जगत भाषित तो हो रहा है जिसकी सन्निधि मात्र से देह इंद्रिय मन और बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में वर्तते हैं अहंकार से लेकर देह पर्यंत और सुख आदि समस्त विषय जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा घट के समान जाने जाते हैं यही नित्य अखंडुभ रूप अनंतरात्मा, अंतरात्मा पुराण पुरुष है जो सदा एक रूप और बोध मात्र है तथा जिसकी प्रेरणा से वाघ आदि इंद्रिया और प्राण चलते हैं इस सत्वात्मा अर्थात बुद्धि रूप गुहा में स्थित अव्यक्त आकाश के भीतर एक परम प्रकाशमय आकाश सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को दैदीप्यमान करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है वह मन और अहंकार रूप विकारों का तथा देह इंद्रिय और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है तथा तपाए हुए लोह पिंड के समान उनका अनुवर्तन करता हुआ भी न कुछ चेष्टा करता है और न विकार को ही प्राप्त होता है वह न जन्मता है न मरता है न बढ़ता है न घटता है और न विकार को प्राप्त होता है वह नित्य है और इस शरीर के लीन होने पर भी घटके टूट घटके टूटने पर घटा आकाश के समान लीन नहीं होता प्रकृति और उसके विकारों से भिन्न शुद्ध ज्ञान स्वरूप वह निर्विशेष परमात्मा सत असत सबको प्रकाशित करता हुआ जागृत आदि अवस्थाओं में अहम भाव से स्फुरित होता हुआ बुद्धि के साक्षी रूप से साक्षात विराजमान है तो इस आत्मा को संयत चित्त होकर बुद्धि के प्रसन्न होने पर यह मैं हू ऐसा अपने अंतकरण में साक्षात अनुभव कर और इस प्रकार जन्म मरण रूपी तरंगों वाले इस अपार संसार सागर को पार कर तथा ब्रह्म रूप से स्थित होकर क्रुथार्थ हो जा अध्यास। पुरुष का अनात्म वस्तुओं में अहम इस आत्मबुद्धि का होना ही जन्म मरण रूपी क्लेशों की प्राप्ति कराने वाला अज्ञान से प्राप्त हुआ बंधन है जिसके कारण यह जीव इस असत शरीर को सत्य समझकर इसमें आत्मबुद्धि हो जाने से तंतुओं से रेशम के कीड़े के समान इसका विषयों द्वारा पोषण मार्जन और रक्षण करता रहता है मूढ़ पुरुष को तमोगुण के कारण ही अन्य में अन्य बुद्धि होती है विवेक न होने से ही रज्जू में सर्प बुद्धि होती है ऐसी बुद्धि वाले को ही नाना प्रकार के अनर्थों का समूह आ घेरता है अतः हे मित्र सुन यह जो असदग्राह है वही बंधन है अखंड नित्य और अद्वय बोध शक्ति से स्फूरित होते हुए अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्म तत्व को यह तमोमयी आवरण शक्ति इस प्रकार ढक लेती है जैसे सूर्यमंडल को राहु अति निर्मल तेजोमय आत्म तत्व के तिरो भूत यानी अदृश्य होने पर पुरुष अनात्म देह को ही मोह से मैं हूँ ऐसा मानने लगता है तब रजोगुण की विक्षेप नाम वाली अति प्रबल शक्ति काम क्रोधादि अपने बंधनकारी गुणों से इसको व्यथित करने लगती है तब यह नाना प्रकार की नीच गतियों वाला कुमति जीव विषय रूपी वीष से भरे हुए इस अपार संसार समुद्र में डूबता उछलता महामोह रूप ग्राह के पंजे में पड़ पड़कर कर के नष्ट हो जाने से बुद्धि के गुणों का अभिमानी होकर उसकी नाना अवस्थाओं का अभिनय यानी नाट्य करता हुआ भ्रमता रहता है जिस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई मेघमाला सूर्य ही को ढककर स्वयं फैल जाती है उसी प्रकार आत्मा से प्रकट हुआ अहंकार आत्मा को ही आच्छादित करके स्वयं स्थित हो जाता है आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति जिस प्रकार किसी दुर्दिन में यानी जिस दिन आंधी मेघ आदि का विशेष उत्पात हो सघन मेघो के द्वारा सूर्य देव के आच्छादित होने पर अति भयंकर और ठंडी ठंडी आंधी सबको खिन्न कर देती है उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवृत्त होने पर मूढ़ पुरुषों को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्त करती है इन दोनों यानी आवरण और विक्षेप शक्तियों से ही पुरुष को बंधन की प्राप्ति हुई है और इन्हीं से मोहित होकर यह देह को आत्मा मानकर संसार चक्र में भ्रमता रहता है बंध निरूपण संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है देहात्म बुद्धि उसका अंकुर है राग पत्ते हैं, कर्म जल है शरीर स्तंभ यानी तना है प्राण शाखाएं हैं इंद्रिया उपशाखाए हैं, विषय पुष्प है और नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है तथा जीव रूपी पक्षी ही इनका भुगता है यह अज्ञान जनित अनात्म बंधन स्वाभाविक तथा अनादि और अनंत कहा गया है यही जीव के जन्म मरण व्याधि और जरा आदि दुखों का प्रवाह उत्पन्न कर देता है आत्मा आत्मात्मा विवेक यह बंधन विधाता की विशुद्ध कृपा से प्राप्त हुए विवेक विज्ञान रूप शुभ्र और मंजुल महाखडत के बिना और किसी अस्त्र शस्त्र वायु अग्नि अथवा करोड़ों कर्म कलापों से भी नहीं काटा जा सकता जिसका श्रुति प्रामाण्य में दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है और उसी से उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है जिसका चित्त शुद्ध होता है उसी को परमात्मा का ज्ञान होता है और इस ज्ञान से ही संसार रूपी वृक्ष का समूल नाश होता है अन्नमय आदि पांच कोशों से आवृत्त हुआ आत्मा अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुए शिवाल पटल से ढके हुए वापी के जल की भांति नहीं भासता। जिस प्रकार उस शिवाल के पूर्णतया दूर हो जाने पर मनुष्यों के तृष्ण तृषारूपी ताप को दूर करने वाला तथा उन्हें तत्काल ही परम सुख प्रदान करने वाला जल स्पष्ट प्रतीत होने लगता है उसी प्रकार पाचों कोषो का अपवाद करने पर यह शुद्ध नित्यानंद अंतर्यामी स्वयं प्रकाश परमात्मा भासने लगता है बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए उसी से अपने आप को सच्चिदानंद रूप जानकर वह आनंदित हो जाता है जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्यत्मा को मूंज में से सीख के समान दृश्य वर्ग से पृथक करके तथा सबका उसी में लय करके आत्मभाव में ही स्थित रहता है वही मुक्त है अन्नमय कोष अन्न से उत्पन्न हुआ यह देह ही अन्नमय कोश है जो अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है यह त्वचा चर्म मांस रुदीर अस्थि और मल आदि का समूह स्वयं नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता यह जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता क्षण में जन्म लेता है क्षणिक गुण वाला है और अस्थिर स्वभाव है तथा अनेक तत्वों का संघात जड़ और घट के समान दृश्य है फिर यह भाव विकारों का जानने वाला अपना आत्मा कैसे हो सकता है यह हाथ पैरों वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंग भंग होने पर भी अपनी शक्ति का नाश न होने के कारण पुरुष जीवित रहता है इसके सिवा जो शरीर स्वयं शासित है वह शासक आत्मा कभी नहीं हो सकता देह उसके धर्म उसके कर्म तथा उसकी अवस्थाओं के साक्षी आत्मा की उससे पृथकता स्वयं ही स्वतः सिद्ध है हड्डियों का समूह मांस से लिथड़ा हुआ और मल से भरा हुआ यह अति कुत्सित देह अपने से भिन्न अपना जानने वाला स्वयं ही कैसे हो सकता है त्वचा तो मांस मेद अस्थि और मल की राशि रूप इस देह में मूढ़ जन ही अहम बुद्धि करते हैं। विचारशील तो अपने पारमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक ही जानते है जड़ पुरुषों की मैं देह हूँ ऐसी देह में अहम बुद्धि होती है विद्वान की जीव में और विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की मैं ब्रह्म हूं ऐसी सत्यात्मा में ही अहम बुद्धि होती है अरे मूर्ख इस त्वचा मांस मेद अस्थि और आदि के समूह में आत्मबुद्धि छोड़ और सर्वात्मा निर्विकल्प ब्रह्म में ही आत्म भाव करके परम शांति का भोग कर जब तक विद्वान असत देह और इंद्रिय आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहंता को नहीं त्यागता तब तक वह वेदांत सिद्धांतों का पारदर्शी क्यों न हो उसके मोक्ष की कोई बात ही नहीं है छाया प्रतिबिंब स्वप्न और मन में कल्पित किए हुए शरीरों में जिस प्रकार तेरी कभी आत्मबुद्धि नहीं होती उसी प्रकार जीवित शरीर में भी कभी न होनी चाहिए क्योंकि देहात्मा बुद्धि ही असद बुद्धि मनुष्यों के जन्मादि दुखो की उत्पत्ति की कारण है अतः उसे तु प्रयत्नपूर्वक छोड़ दे उस बुद्धि के छूट जाने पर फिर पुनर्जन्म की कोई आशंका न रहेगी प्राणमय कोश पांच कर्मेंद्रियों से युक्त यह प्राण ही प्राणमय कोश कहलाता है जिससे युक्त यह अन्नमय कोश अन्न से तृप्त होकर समस्त कर्मों में प्रवृत्त होता है प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है क्योंकि यह वायु का विकार है वायु के समान ही बाहर भीतर जाने आ, जाने आने वाला है और नित्य परतंत्र है यह कभी अपना इष्ट अनिष्ट अपना पराया भी कुछ नहीं जानता मनोमय कोश ज्ञानेन्द्रिया और मन ही मैं मेरा आदि विकल्पों का हेतु मनोमय कोश है जो नाम आदि भेद कलनाओ से जाना जाता है और बड़ा बलवान है तथा पूर्व कोशों को व्याप्त करके स्थित है पंचेन्द्रिय रूप पांच होताओं द्वारा विषय रूपी घृत की आहुतियों से बढ़ाया हुआ तथा नाना प्रकार की वासना रूप ईंधन से प्रज्वलित हुआ यह मनोमय अग्नि यानी यज्ञ संपूर्ण दृश्य प्रपंच को दग्ध कर देता है अर्थात जिस समय इंद्रियावासना रूपी ईंधन को जलाकर प्रकट किए मनोमय अग्नि में विषयों को हवन कर देती है उस समय यह संपूर्ण प्रपंच लीन हो जाता है मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं है मन ही भवबंधन की हेतुभूता अविद्या है इसके नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है और उसी के जागृत होने पर सब कुछ प्रतीत होने लगता है जिसमें कोई पदार्थ नहीं होता उस स्वप्न में मन ही अपनी शक्ति से संपूर्ण भोक्ता भोग्यादि प्रपंच रचता है उसी प्रकार जागृति में भी और कोई विशेषता नहीं है अतः यह सब मन का विलास मात्र ही है सुषुप्ति काल में मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता यह बात सबको विदित ही है अतः इस पुरुष यानी जीव का यह संसार मन की कल्पना मात्र ही है वस्तुतः नहीं मेघ वायु के द्वारा आता है और फिर उसी के द्वारा चला जाता है इसी प्रकार मन से ही बंधन की कल्पना होती है और उसी से मोक्ष की यह मन ही देह आदि सब विषयों में राग की कल्पना करके उसके द्वारा रस्सी से पशु पशु की भांति पुरुष को बांधता है और फिर इन विश्वत इन विश्वत विषयों में विरसता उत्पन्न करके इसको बंधन से मुक्त कर देता है इसीलिए इस जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में मन ही कारण है रजोगुण से मलिन हुआ यह बंधन का हेतु होता है तथा रजतम से रहित शुद्ध सात्विक होने पर मोक्ष का कारण होता है विवेक वैराग्यादि गुणों के उत्कर्ष से शुद्धता को प्राप्त हुआ मन मुक्ति का हेतु होता है तहले बुद्धिमान मुमुक्षु के वे दोनों ही दृढ़ होने चाहिए मन नाम का भयंकर व्याघ्र विषय रूप वन में घूमता फिरता है जो साधु मुमुक्षु है वे वहां न जाए मन ही संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म विषयों को शरीर वर्ण आश्रम जाति आदि भेदों को तथा गुण क्रिया हेतु आ और फलादि को भोक्ता के लिए नित्य उत्पन्न करता रहता है इस असंग चिद्रूप आत्मा को मोहित करके तथा इसे देह इंद्रिय प्राण आदि गुणों से बांधकर यह मन ही इसको मैं मेरा भाव से अपने कर्म और उनके फलोपभोग में निरंतर भटकाता है अध्यास दोष से ही पुरुष को जन्म-मरण रूप संसार होता है और यह अध्यास का बंधन इसी का कल्पित किया हुआ है तथा रज तम आदि दोष दोषयुक्त अविवेकी पुरुष के लिए यह यानी अध्यास ही जन्मादि दुख का मूल कारण है अतः तत्वदर्शी विद्वान मन को ही अविद्या कहते हैं, जिसके द्वारा वायु से अविद्याल की भांति यह संपूर्ण विश्व भ्रमाया जा रहा है उस मन का मुमुक्षु को प्रयत्न पूर्वक शोधन करना चाहिए उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति कराम करामल कवत हो जाती है मोक्ष की आसक्ति से जो विषयों में राग का निर्मूलन करके तथा सर्व कर्मों को त्याग कर शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ श्रवणादि में तत्पर रहता है वह बुद्धि के रजोमय यानी चंचल स्वभाव स्वभाव को नष्ट कर देता है मनोमय कोश भी आद्यंतवान परिणामी दुखात्मक और विषय रूप होने के कारण परात्मा नहीं हो सकते क्योंकि द्रष्टा कभी दृश्य रूप नहीं देखा गया विज्ञानमय कोश ज्ञानेंद्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोष है जो पुरुष के यानी जन्म मरण रूप संसार का कारण है चित्त और इंद्रियादि का अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है वह मैं ज्ञान और क्रियावान हूँ ऐसा देह इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान किया करता है यह अहम स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश ही अनादिकालीन जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है यह अपनी पूर्व वासना से पुण्य पापमय अनेको कर्म करता और उनके फल भोगता है तथा विचित्र योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी नीचे आता और कभी ऊपर जाता है जागृत स्वप्न आदि अवस्थाएं सुख दुख आदि भोग देहादि से संबंधित आश्रमादि धर्म कर्म गुणों का अभिमान और ममता आदि सर्वदा इस विज्ञानमय कोष में ही रहते हैं यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है अतः यह इसकी उपाधि है जिसमें ब्रह्म से आत्मबुद्धि करके यह जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़ता है आत्मा की उपाधि से असंगता यह जो स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राणादि में स्फुरी हो रहा है वह कूटस्थ यानी निर्विकार आत्मा होने पर भी उपाधिवश करता भोक्ता हो जाता है वह परात्मा मिथ्या बुद्धि से परिचिन्न होकर उससे एकीभूत हो जाने से जाने के दोष से स्वयं सर्वात्मक होते हुए भी मिट्टी से घड़े के समान अपने को अपने से ही पृथक देखता है वह परात्मा स्वरूप से तो सदा एक रूप ही है तथापि उपाधि के संबंध से उसके गुणों से युक्त सा होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है जिस प्रकार लोहे के विकारों में व्याप्त हुआ अभिकारी अग्नि उन्हीं के समान प्रकाशित होता है मुक्ति कैसे होगी शिष्य ने कहा हे गुरुदेव भ्रम से हो अथवा किसी अन्य कारण से परमात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है और उसकी उपाधि अनादि है तथा अनादि वस्तु का नाश हो नहीं सकता इसीलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है और ऐसा होने से इसका जन्म मरण रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं हो सकता तो फिर हे श्री गुरुदेव इसका मोक्ष कैसे होगा सो कहिए आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है श्री गुरु ने कहा हे वत्स तू बड़ा बुद्धिमान है तूने बहुत ठीक बात पूछी है अच्छा अब सावधान होकर सुन देख मुग्ध पुरुषों की भ्रमवश की हुई कल्पना माननीय नहीं हुआ करती जो असंग निष्क्रिय और निराकार है उस आत्मा का पदार्थों से नीलता आदि से आकाश के समान भ्रम के अतिरिक्त और किसी प्रकार संबंध नहीं हो सकता साक्षी निर्गुण अक्रिय और प्रत्येक ज्ञानानंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है वह वास्तविक नहीं है क्योंकि वह अवस्तु रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से ही नहीं रहता जैसे भ्रम की स्थिति पर्यंत ही रज्जू में सर्प की प्रतीति होती है भ्रम के नाश होने पर फिर सर्प प्रतीत नहीं होता वैसे ही जब तक भ्रम है तभी तक प्रमाद वश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुए इस यानी जीव भाव की सत्ता है लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादित्व माना जाता है किंतु जग पढ़ने पर जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अविद्या जनित जीव भाव का श हो जाता है यह जीव भाव अनादि होने पर भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं है क्योंकि अनादि प्राग भाव का भी ध्वंस होना देखा ही गया है अतः जिस जीवत्व की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है वह स्वरूप से उस आत्मा से पृथक नहीं हो सकता बुद्धि के साथ यह आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के ही कारण है इसकी निवृत्ति ठीक ठीक ज्ञान हो जाने से ही हो सकती है और किसी प्रकार नहीं तथा ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है ऐसा श्रुति का सिद्धांत है अतः ब्रह्मात्मक ज्ञान हो जाने से जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है उस ब्रह्मात्मक ज्ञान की सिद्धि आत्मा और अनात्मा का भली प्रकार विवेक हो जाने से ही होती है इसीलिए प्रत्येक आत्मा और मिथ्या आत्मा का भली प्रकार विवेचन करना चाहिए अत्यंत गंदला जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रह जाता है उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्टतया प्रकाशित होने लगता है सत्य आत्मा के विचार से असत की निवृत्ति होने पर इस प्रत्यक आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है अतः अहंकार आदि असदात्माओं का भली प्रकार बाध करना ही चाहिए अतएव विज्ञानमय शब्द से कहा जाने वाला यह विज्ञानमय कोश भी विकारी जड़ परिच्छिन्न तथा दृश्य और व्यभिचारी होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता क्योंकि यह अनित्य है और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती आनंदमय कोश आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित तथा तमोगुण से प्रकट होवी वृत्ति आनंदमय कोश है वह प्रिय आदि यानी प्रिय मोद और प्रमोद इन तीन गुणों से युक्त है और अपने अभीष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर प्रकट होती है म के परिपाक होने पर उससे फल रूप सुख का अनुभव करते समय भाग्यवान पुरुषों को उस आनंदमय कोश का स्वयं ही भान होता है जिससे संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के ही अति आनंदित होते हैं। आनंदमय कोश की उत्कट प्रती तो सुषुप्ति में भी होती सुषुप्ति में ही होती है तथापि जागृति और स्वप्न में भी इष्ट वस्तु के दर्शन आदि से उसका यतकिंचित भान होता है यह परात्मा आनंदमय नहीं है क्योंकि आनंद उपाधि युक्त एवं प्रकृति का विकार है शुभ कर्मों का कार्य है और प्रकृति के विकारों विकारो के समूह के आश्रित है श्रुति के अनुकूल युक्तियों से पांचों कोशों का निषेध कर देने पर उनके निषेध की अवधि रूप बोध स्वरूप साक्षी आत्मा बच, बच रहता है। इस प्रकार जो आत्मा स्वयं प्रकाश अन्नमयादी पांचों कोशों से पृथक तथा जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनो अवस्थाओं का साक्षी होकर सत रूप निर्विकार निर्मल और शुद्ध सत्स्वरूप है उसे ही विद्वान पुरुषो पुरुषों ने अपना वास्तविक आत्मा समझना चाहिए आत्मस्वरूप विषयक प्रश्न शिष्य ने कहा हे गुरु इन पांचों कोशों को मिथ्या रूप से निषिद्ध हो जाने पर तो मुझे सर्वाभाव के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता फिर आपके कथनानुसार बुद्धिमान पुरुष किस वस्तु को अपना आत्म माने आत्मस्वरूप निरूपण श्री गुरु ने कहा हे विद्वन्न तू बहुत ठीक कहता है विचार करने में तू बहुत कुशल है अरे जैसे अहंकार आदि तेरे विकार है वैसे ही उनका अभाव भी है ये सब जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जाता अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस सब के साक्षी को ही तू अपना आत्मा जान जिस जिसके द्वारा जो जो अनुभव किया जाता है वह सब उसी के साक्षी साक्षित्व में कहा जाता है बिना अनुभव किए पदार्थ में किसी का भी साक्षी होना नहीं माना जाता अपना तो यह आत्मा स्वयं ही साक्षी है क्योंकि यह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है इसीलिए इससे परे कोई और अपना साक्षात अंतरात्मा नहीं है जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतकरण के भीतर सदा अहम् अहम् यानी मैं मैं रूप से अनेक प्रकार स्पूरित होता हुआ से स्पष्टतया प्रकाशित होता है और अहंकार से लेकर प्रकृति के इन नाना विकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चिदानंद रूप से स्फूरित होता है उसी को तू अपने अन्तकरण में विराजमान अपना आप समझ जिस प्रकार मूढ़ पुरुष घड़े के जल में प्रतिबिंबित सूर्य बिंब को देखकर उसे सूर्य ही समझते हैं, उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभास को अज्ञानी पुरुष भ्रम से अपना आप ही मान बैठता है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 विभू सर्वगत सूक्ष्म भीतर बाहर के भेद से रहित और अपने आप से सर्वथा अभिन्न इस आत्मा को भली भांति अपना नीज रूप जान पुरुष पाप रहित निर्मल और अमर हो जाता है वह अति बुद्धिमान पुरुष शोक रहित और आनंद घन रूप हो जाने से कभी किसी से भयभीत नहीं होता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 ब्रह्मभूत हो जाने पर विद्वान फिर जन्म मरण रूप संसार चक्र में नहीं पड़ता इसीलिए आत्मा का ब्रह्म से अभिन्नत्व भली प्रकार जान लेना चाहिए ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है वह शुद्ध पर स्वतः सिद्ध नित्य एकमात्र आनंद रस स्वरूप प्रत्यक यानी अंतरतम और अभिन्न है तथा निरंतर उन्नतिशाली है ब्रह्म और जगत की एकता यह द्वैत ही एक सत्य पदार्थ है क्योंकि इस स्वात्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं इस परमार्थ तत्व तत्व का पूर्ण बोध हो जाने पर और कुछ भी नहीं रहता यह संपूर्ण विश्व जो अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है समस्त भावनाओं के दोष से रहित ब्रह्म ही है मिट्टी का कार्य होने पर भी घड़ा उससे पृथक नहीं होता क्योंकि सब और से मृतिका रूप होने के कारण घड़े का रूप मृतिका से पृथक नहीं है अतः मिट्टी में मिथ्या ही कल्पित नाम मात्र घड़े की सत्ता ही कहा है मिट्टी से अलग घड़े का रूप कोई भी नहीं दिखा जा दिखा सकता इसीलिए घड़ा तो मोह से ही कल्पित है वास्तव में सत्य तो तत्व स्वरूप मृतिका ही है सत् ब्रह्म का कार्य यह सकल प्रपंच सत्स्वरूप ही है क्योंकि यह संपूर्ण वही तो है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है जो कहता है कि उससे पृथक भी कुछ है उसका मोह दूर नहीं हुआ उसका यह कथन सोए हुए पुरुष के प्रलाप के समान है यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है ऐसा अति श्रेष्ठ अथर्व श्रुति कहती है इसीलिए यह विश्व ब्रह्म मात्र ही है क्योंकि अधिष्ठान से आरोपित वस्तु की पृथक सत्ता हुआ ही नहीं करती यदि यह जगत सत्य हो तो आत्मा की अनंतता में दोष आता है और श्रुति अप्रामाणिक हो जाती है तथा ईश्वर ईश्वर भी मिथ्यावादी मिध्यावा, ठहरते हैं। ये तीनों ही बातें सत्पुरुषो के लिए शुभ और हितकर नहीं हैं। परमार्थ तत्व के जानने वाले भगवान कृष्ण चंद्र ने यह निश्चित किया है कि न तो मैं ही भूतों में स्थित हूँ और न वे ही मुझ में स्थित है यदि विश्व सत्य होता तो सुषुप्ति में भी उसकी प्रतीति होनी चाहिए थी किंतु उस समय इसकी कुछ भी प्रतिति नहीं होती इसीलिए यह स्वप्न के समान असत और मिथ्या है इसीलिए परमात्मा से पृथक जगत है ही नहीं उसकी पृथक प्रतिति तो गुणी से गुण आदि की पृथक प्रतिति के समान मिथ्या ही है आरोपित वस्तु की वास्तविकता ही क्या वह तो अधिष्ठान ही भ्रम से उस प्रकार भास रहा है अज्ञानी को अज्ञानवश जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब ब्रह्म ही है जिस प्रकार भ्रम से प्रतीत हुई चांदी वस्तुतः सीपी ही है यह रूप से सदा ब्रह्म ही कहा जाता है ब्रह्म में आरोपित जगत तो नाम मात्र ही है ब्रह्म निरूपण। इसीलिए पर ब्रह्म सत अद्वितीय शुद्ध विज्ञान निर्मल शांत आदि अंतरहित अक्रिय और सदैव आनंद रस स्वरूप है वह समस्त मायिक भेदो से रहित है नित्य सुख स्वरूप कला रहित और ब्रा, अविशय है, तथा वह कोई अरूप, अव्यक्त, अनाम और अक्षय तेज है जो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है बुधजन उस परम तत्व को ज्ञाता ज्ञान और नेय इस त्रिपुटी से रहित अनंत निर्विकल्प केवल और अखंड चैतन्य मात्र जानते हैं वह ब्रह्म त्याग अथवा ग्रहण के अयोग्य मन वाणी का अविषय अप्रमेय आदि अंत रहित, परिपूर्ण तथा महान तेजोमय है महावाक्य विचार तत्त्वमसि आदि वाक्यों के तत् और तुम पदों से शोधन करके कहे हुए ब्रह्म और आत्मा का श्रुति के द्वारा बारंबार पूर्ण एकत्व प्रतिपादन किया गया है उन सूर्य और खद्योत यानी जुगनु राजा और सेवक समुद्र और कूप तथा सुमेरु और परमाणु के समान परस्पर विरुद्ध धर्म वालों का एकत्व लक्षार्थ में ही कहा गया है च्यर्थ में नहीं उन दोनों का यह विरोध उपाधि के कारण है और यह उपाधि कुछ वास्तविक नहीं है ईश्वर की उपाधि महत्वादि की कारुण रूपा माया है तथा जीव की उपाधि कार्य रूप पंच है ये परमात्मा और जीव की उपाधिया है इनका भली प्रकार बाद हो जाने पर न परमात्मा ही रहता है और न जीवात्मा ही जिस प्रकार राज्य राजा की उपाधि है तथा ढाल सैनिक की इन दोनों उपाधियों के न रहने पर न कोई राजा है और न कोई योद्धा ब्रह्म में कल्पित द्वैत को अर्थात आदेशो नीति नेति इत्यादि श्रुति स्वयं निषेध करती है इसीलिए श्रुति प्रमाणानुकूल युक्ति से उपरयुक्त उपाधियों का बाध करना ही चाहिए यह दृश्य कल्पित होने के कारण रज्जू में प्रतीत होने वाले सर्प और स्वप्न में भासने वाले विविध पदार्थों की भांति सत्य नहीं है ऐसी ही प्रबल युक्तियों से दृश्य का निषेध करने पर पीछे उन उनका जो एक भाव बच, रह, बच रहता है वही जानने योग्य है जीवात्मा और परमात्मा की अखंडिक रसता की सिद्धि के लिए महावाक्यों में लक्षणा करने से ही उनका ज्ञान होता है उनका ठीक ठीक ज्ञान न तो जहती लक्षणा से होता है और न अजहती से ही इसीलिए इस जगह लक्षणा का प्रयोग करना चाहिए वह वह देवदत्त यह है। इस वाक्य में वह शब्द का परोक्षत्व और यह शब्द का अपरोक्षत्व इन दोनों विरुद्ध धर्मों का बाद करके जिस प्रकार देवदत्त की एकता ही बतलाई जाती है उसी प्रकार तत्वसी इस वाक्य में तत्पद के वाच्य ईश्वर की उपाधि माया और तम पद के वाच्य जीव की उपाधि अंतकरण इन दोनों के विरुद्ध धर्मों का बाध करके शुद्ध चैतन्यांश की एकता कही जाती है इस प्रकार लक्षणा द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के चेतनांश की एकता का निश्चय कर बुद्धिमान जन उनके अखंड भाव का परिचय प्राप्त करते हैं। ऐसे ही सैकड़ों महावाक्यों से ब्रह्म और आत्मा की अखंड एकता का स्पष्ट वर्णन किया गया है ब्रह्म भावना अस्तूल मनन रीर्घम इत्यादि श्रुति से असत स्थलता आदि का निराश करने से आकाश के समान व्यापक अतर्क वस्तु स्वयं ही सिद्ध हो जाती है इसीलिए आत्मरूप से गृहित ये देह आदि मिथ्या ही प्रतीत होते हैं इनमें आत्मबुद्धि को छोड़ और मैं ब्रह्म हूँ इस शुद्ध बुद्धि से अखंड बोध स्वरूप अपने आत्मा को जान जिस प्रकार मृतिका के कार्य घट आदि हर तरह से मृतिका ही है उसी प्रकार सत से उत्पन्न हुआ यह सत्स्वरूप संपूर्ण जगत सन्मात्र ही है क्योंकि सत से परे और कुछ भी नहीं है तथा वही सत्य और स्वयं आत्मा भी है इसीलिए जो शांत निर्मल और अद्वितीय पर ब्रह्म है वह तुम्ही हो जिस प्रकार स्वप्न में निद्रा दोष से कल्पित देश काल विषय और ज्ञाता आदि सभी मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी यह जगत अपने अज्ञान का कार्य होने के कारण मिथ्या ही है इस प्रकार क्योंकि ये शरीर इंद्रिया प्राण और अहंकार आदि सभी असत्य है अतः तुम वही पर ब्रह्म हो जो शांत निर्मल और अद्वितीय है जो जाति नीति कुल और गोत्र से परे है नाम रूप गुण और दोषों से रहित है तथा देश काल और वस्तु से भी पृथक है तुम वही ब्रह्म हो ऐसी अपने अंतकरण में भावना करो जो प्रकृति से परे है और वाणी का अविषय है निर्मल ज्ञान चक्षुओं से जाना जा सकता है तथा शुद्ध चिदघन अनादि वस्तु है तुम वही ब्रह्म हो ऐसी अपने अंतकरण में भावना करो क्षुधा पिपासा आदि छह उर्मियों से रहित योगी जन जिसका हृदय में ध्यान करते हैं जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता तथा बुद्धि से अगम्य और स्तुत्य ऐश्वर्यशाली है तुम वही ब्रह्म हो ऐसी चित्त में भावना करो जो इस भ्रांति कल्पित जगत रूप कला का आधार है स्वयं अपने ही आश्रय स्थित है सत और असत दोनों से भिन्न है तथा जो निरवय उपमारहित और परम ऐश्वर्य संपन्न है वह परब्रह्म ही तुम हो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 जो भेद रहित और अपरिणामी स्वरूप है तरंगहीन जल राशि के समान निश्चल है तथा नित्य मुक्त और विभाग रहित है वह ब्रह्म ही तुम हो ऐसे मन में विचारो जो एक होकर भी अनेकों का कारण तथा अन्य कारणों के निषेध का कारण है किंतु जो स्वयं कार्य कारण भाव से अलग है वह ब्रह्म ही तुम हो ऐसा मन में मनन करो जो निर्विकल्प महान और अविनाशी है क्षर और अक्षर से भिन्न है तथा नित्य अव्यय आनंद स्वरूप और निष्कलंक है वह ब्रह्म ही तुम हो ऐसी हृदय में भावना करो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 जिससे परे और कोई न हो इस प्रकार प्रकाशमान है पर यानी अव्यक्त प्रकृति से भी परे है प्रत्यक एक रस और सबका अंतरात्मा है तथा सच्चिदानंद स्वरूप अनंत और अव्यय है वह ब्रह्म ही तुम हो ऐसी अपने अंतकरण में भावना करो इस पूर्वोक्त विषय को अपनी बुद्धि से यानी वेदांत की प्रसिद्ध युक्तियों द्वारा अपने चित्त में स्वयं विचारो इससे हस्तगत जल के समान संशय विपर्य से रहित तत्व बोध हो जाएगा सेना के बीच में रहने वाले राजा के समान भूतों के संघात रूप शरीर के मध्य में स्थित इस स्वयं प्रकाश स्वरूप विशुद्ध तत्व को जानकर कर सदा तय भाव से स्वस्वरूप में स्थित रहते हुए संपूर्ण दृश्य वर्ग को उस ब्रह्म में ही लीन करो वह सत असत से विलक्षण अद्वितीय सत्य पर ब्रह्म बुद्धि रूप गुहा में विराजमान है जो इस गुहा में उससे एक रूप होकर रहता है हे वत्स उस फिर शरीर रूपी कंदरा में प्रवेश नहीं होता अर्थात वह फिर जन्म ग्रहण नहीं करता वासना त्याग आत्म वस्तु का ज्ञान हो जाने पर भी जो मैं करता और भोगता हूँ इस रूप से दृढ़ होकर संसार का कारण होती है उस प्रबल अनादि वासना को प्रत्यक यानी आंतरिक दृष्टि से आत्म स्वरूप में स्थित होकर प्रयत्न पूर्वक कर दूर करना चाहिए क्योंकि इस संसार में वासना की क्षीणता को ही मुनियों ने मुक्ति कहा है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 ऐसी समीचीन वृत्ति से अनात्म वृत्तियों अनात्म वस्तुओं में फैली हुई आत्मबुद्धि का त्याग करो लोकवासना देहवासना और शास्त्रवासना इन तीनों को छोड़कर आत्मा में हुए संसार के अध्यास का त्याग करो लोकवासना शास्त्रवासना और देहवासना इन तीनों के कारण ही जीव को ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता संसार रूप कारागार से मुक्त होने की इच्छा वाले पुरुष के लिए ब्रह्मज्ञ पुरुष इस प्रबल वासनात्र को पैरों में पड़ी हुई लोह की बेड़ी बतलाते हैं जो इससे छुटकारा पा जाता है वही मोक्ष प्राप्त कर लेता है जिस प्रकार जल आदि के संसर्गवश किसी अन्य अत्यंत दुर्गंध युक्त वस्तु का लेप चढ़ जाने से दबी हुई अगरू की दिव्य सुगंध संघर्षण यानी किसने के द्वारा ही बाह्य दुर्गंधी के दूर होने पर फिर अच्छी तरह प्रतीत होती है उसी प्रकार अंत करण में स्थित अनंत दुर्वासना रूपी धूली से डकी हुई परमात्मासना बुद्धि के अत्यंत संघर्ष से शुद्ध होकर चंदन की गंध के समान ही स्पष्ट प्रतीत होने लगती है अनात्म वासनाओ के समूह से आत्मवासना छिप गई है इसीलिए निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से उनका नाश हो जाने पर वह स्पष्ट भाषण लगती है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 चित्त वृत्तियों को रोककर निरंतर निरंतरात्म स्वरूप में ही स्थित रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता है और उसकी वासनाओं का भी क्षय हो जाता है इसीलिए अपने अध्यास को दूर करो रजोगुण और सत्वगुण से तम सत्वगुण से रज और शुद्ध सत्व से सत्वगुण का नाश होता है इसीलिए शुद्ध सत्व का आश्रय लेकर अपने अध्यास का त्याग करो प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है ऐसा निश्चय कर निश्चल भाव से धैर्य धारण करके यत्न पूर्वक अपने अध्यास को छोड़ो मैं जीव नहीं हूं पर ब्रह्म हूं इस प्रकार अपने में जीव भाव का निषेध करते हुए वासना त्रय के वेग से प्राप्त हुए जीवत्व के अध्यास का त्याग करो श्रुति युक्ति और अपने अनुभव से आत्मा की सर्वात्मता को जानकर कभी भ्रम से प्राप्त हुए अपने अध्यास का त्याग करो बोधवान मुनि को कोई भी वस्तु ग्राह्य अथवा त्याज न होने से कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता नहीं है इसीलिए निरंतर आत्मनिष्ठा द्वारा आत्मा में हुए अध्यास को त्यागो तत्वमसी आदि महावाक्यों से हुए ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान से ब्रह्म में आत्म-बुद्धि को दृढ़ करने के लिए अपने अध्यास को दूर करो। इस देह में जो अहम भाव यानी मैपन हो रहा है उसका जब तक पूर्णतया लयन हो जाए तब तक सावधानता पूर्वक युक्त चित्त से अपने अध्यास को दूर करो। जब तक स्वप्न के समान जीव और जगत की प्रतीति हो रही है तब तक हे विद्वन अपने आत्मा में हुए इस अध्यास का निरंतर त्याग करते रहो निद्रा लौकिक लौकिक बातचीत अथवा शब्दादि किसी से भी आत्म विस्मृति को अवसर न देकर अर्थात किसी भी कारण से स्वस्वरूपानुसंधान को न भूलकर अपने अंतकरण में निरंतर आत्मा का चिंतन करो माता पिता के मल से उत्पन्न तथा मल मांस से भरे हुए इस शरीर को चांडाल के समान दूर से ही त्याग कर ब्रह्म भाव में स्थित होकर कृत कुरत कृत्य हो जाओ हे मुने जैसे घटाकाश महाकाश महाकाश में मिल जाता है वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा में लीन करके सर्वदा खंड भाव से मौन होकर स्थित रहो जगत का अधिष्ठान जो स्वयं प्रकाश परब्रह्म है उस सत्स्वरूप से स्वयं एक होकर पिंड और ब्रह्मांड दोनों उपाधियों को मन से भरे हुए भांड के समान त्याग दो देह में व्याप्त हुई अहम बुद्धि को नित्यानंद स्वरूप चिदात्मा में स्थित करके लिंग शरीर के अभिमान को छोड़कर सदा अद्वितीय रूप से स्थित रहो जिसमें यह जगत का आभास दर्पण में प्रतिबिंबित नगर के समान प्रतीत हो रहा है वह ब्रह्म ही मैं हू ऐसा जान लेने पर तुम कृत कृत्य हो जाओगे जो चेतन अद्वितीय आनंद स्वरूप और निष्क्रिय ब्रह्म सत्स्वरूप तथा अपना आद्य यानी पहला मूल स्वरूप है उसको प्राप्त होकर नटके समान धारण किए इस शरीर रूपी मिथ्यावेश की आस्था त्याग दो पदार्थ निरूपण यह दृश्य जगत सर्वथा मिथ्या ही है इसकी क्षणिकता देखने में आती है इसीलिए यह अहम पदार्थ नहीं हो सकता अतः इन क्षणिक अहंकारादि को मैं सब कुछ जानता हूं ऐसी प्रतीति कैसे हो सकती है अहम पदार्थ तो अहंकार आदि का साक्षी है क्योंकि उसकी सत्ता सुषुप्ति में भी देखी जाती है स्वयं श्रुति भी उसे अजो नित्य ऐसा कहती है अतः वह प्रत्यगात्मा है और सत्य असत से विलक्षण है अहंकार आदि विकारी वस्तुओं के समस्त विकारों को जानने वाला नित्य तथा अविकारी ही होना चाहिए मनोरथ स्वप्न और सुषुप्ति काल में इन स्थल सूक्ष्म दोनों शरीरों का अभाव बार बार स्पष्ट देखा गया है अतः ये अहम पदार्थ आत्मा कैसे हो सकते हैं? इसीलिए इस मास और इसके बुद्धि कल्पित अभिमानी जीव में अहम बुद्धि छोड़ो और अपने आत्मा को तीनों कालों में आबादित और अखंड ज्ञान स्वरूप जानकर शांति लाभ करो इस लिबलिबे लिबे के आश्रित रहने वाले कुल गोत्र नाम रूप और आश्रम का अभिमान छोड़ो तथा करतापन भोक्तापन आदि लिंगदेह के धर्मों को भी त्याग कर अखंड आनंद स्वरूप हो जाओ अहंकार निंदा पुरुषों को इस संसार बंधन की प्राप्ति के कारण रूप और भी अनेक प्रतिबंध है किंतु उन सबका मूल प्रथम विकार अहंकार ही है क्योंकि अन्य समस्त अनात्म भावों का प्रादुर्भाव इसी से होता है जब तक इस दुरात्मा अहंकार से आत्मा का संबंध है तब तक मुक्ति जैसी विलक्षण बात की लेश मात्र भी आशा न रखनी चाहिए अहंकार रूपी ग्रह यानी राहु से मुक्त हो जाने पर चंद्रमा के समान आत्मा निर्मल पूर्ण एवं नित्यानंद स्वरूप स्वयं प्रकाश होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि की कल्पना से इस शरीर में ही जो यही मैं हूँ ऐसी प्रतिति हो रही है उसका सर्वथा नाश हो जाने पर ब्रह्म में निरबाध आत्मभाव हो जाता है ब्रह्मानंद रूपी परम धन को अहंकार रूप महाभयंकर सर्प ने अपने सत्व रज तम रूप तीन प्रचंड मस्तकों से लपेट कर छिपा रखा है जब विवेकी पुरुष अनुभव ज्ञान रूप चमचमाते हुए महान खडग से इन तीनों मस्तकों को काट कर इस सर्प का नाश कर देता है तभी वह इस परम आनंद दायिनी संपत्ति को भोग सकता है जब तक देह में विषय का थोड़ा सा भी दोष रहता है तब तक वह उसे निरोग कैसे रहने देगा उसी प्रकार योगी की मुक्ति के मार्ग में अहंकार का यकिंचितेश भी भारी प्रतिबंधक होता है अहंकार की निशेष निवृत्ति से उसमें उत्पन्न हुए नाना प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाने पर आत्म तत्व का विवेक हो जाने से यह आत्मा ही मैं हूं ऐसा तत्वबोध प्राप्त होता है इस विकारात्मक आत्म आत्म प्रतिबिंब युक्त और स्वरूप को छिपाने वाले अहंकार में अहम बुद्धि को शीघ्र ही त्याग दे इसके अध्यास से ही तुझा चैतन्य मूर्ति आनंद स्वरूप प्रत्यगात्मा को जन्म मरण बुढ़ापा आदि नाना प्रकार के दुखों से पूर्ण यह संसार बंधन प्राप्त हुआ है इस अहंकार रूप अध्यास के बिना तुझ सर्वदा एक रूप चिदात्मा व्यापक आनंद स्वरूप पवित्र कीर्ति और अविकारी आत्मा को और किसी प्रकार संसार बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती इसीलिए हे विद्वन भोजन करने वाले पुरुषों के गले में कांटे के समान खटकने वाले इस अहंकार रूप अपने शत्रु को विज्ञान रूप महा से भली प्रकार छेदन कर आत्मसाम्राज्य सुख का यथेष्ट भोग कर, करो फिर अहंकार आदि की कर्तृत्व भुक्तृत्व आदि वृत्तियों को हटाकर परमार्थ तत्व की प्राप्ति से राग रहित होकर आत्मानंद के अनुभव से ब्रह्म भाव में पूर्णतया स्तीत होकर निर्विकल्प और मौन हो राव। यह प्रबल अहंकार जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाने पर भी यदि एक क्षण मात्र को चित्त का संपर्क प्राप्त कर ले तो पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पात खड़े कर देता है जैसे कि वर्षा काल में वायु से संयुक्त हुआ मेघ क्रिया चिंता और वासना का त्याग इस अहंकार रूप शत्रु का निग्रह कर लेने पर फिर विषय चिंतन के द्वारा इसे सिर उठाने का अवसर कभी न देना चाहिए क्योंकि नष्ट हुए जम्बीर के वृक्ष के लिए जल के समान इसके पुनरुजीवन का कारण यह विषय चिंतन ही है जो पुरुष देहात्म बुद्धि से स्थित है वही कामना वाला होता है जिसका देह से संबंध नहीं है वह विलक्षण आत्मा कैसे सकाम हो सकता है इसीलिए भेदाशक्ति का कारण होने से विषय चिंतन में लगा रहना ही संसार बंधन का मुख्य कारण है कार्य के बढ़ने से उसके बीज की वृद्धि होती भी देखी जाती है और कार्य का नाश हो जाने से बीज भी नष्ट हो जाता है इसीलिए कार्य का ही नाश कर देना चाहिए वासना के बढ़ने से कार्य बढ़ता है और कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती है इस प्रकार मनुष्य का संसार बंधन बिल्कुल नहीं छूटता इसीलिए संसार बंधन को काटने के लिए मुनि इन दोनों का नाश करे विषयों की चिंता और बाह्य क्रिया इनसे ही वासना की वृद्धि होती है और इन दोनों से ही बढ़कर वह वासना आत्मा के लिए संसार रूप बंधन उत्पन्न करती है इन तीनों के क्षय का उपाय सब अवस्थाओं में सदा सब जगह सब और सबको ब्रह्म मात्र देखना ही है इस ब्रह्ममय वासना के दृढ़ हो जाने पर इन तीनों का लय हो जाता है क्रिया के नष्ट हो जाने से चिंता का नाश होता है और चिंता के नाश से वासनाओं का क्षय होता है इस वासना क्षय का नाम ही मोक्ष है और यही जीवन मुक्ति कहलाती है सूर्य की प्रभा के उदय होते ही जैसे अत्यंत घोर अंधेरी रात का भी सर्वथा नाश हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्म वासना की स्फूर्ति का विस्तार होने पर यह अहंकार आदि की वासनाएं लीन हो जाती है सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार और उसमें होने वाले चोरी आदि अनर्थ समूह कही दिखलाई नहीं देते वैसे ही इस अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर न तो संसार बंधन रहता है और न दुख का ही गंध रहता है यदि तुम्हारा कर्म बंधन अभिशेष है तो इस प्रतीयमान दृश्य का लय करते हुए तथा बाहर भीतर से सावधान रहकर अपने सत्ता मात्र आनंद घन स्वरूप का चिंतन करते हुए कालक्षेप करो ब्रह्म विचार में कभी प्रमाद यानी असावधानी न करना चाहिए क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र यानी भगवान सनत कुमार जी ने प्रमाद मृत्यु है ऐसा कहा है विचारवान पुरुष के लिए अपने स्वरूपानुसंधान से प्रमाद करने से बढ़कर और कोई अनर्थ नहीं है क्योंकि इसी से मोह होता है और मोह से अहंकार अहंकार से बंधन तथा बंधन से क्लेश की प्राप्ति होती है जिस प्रकार कुलटा स्त्री अपने प्रेमी जार पुरुष को उसकी बुद्धि बिगाड़कर पागल बना देती है उसी प्रकार विद्वान पुरुष को भी विषयों में प्रवृत्त होता देखकर आत्मविस्मृति बुद्धि दोषों से विक्षिप्त कर देती है जिस प्रकार शैवाल को जल पर से एक बार हटा देने पर वह क्षण भर भी अलग नहीं रहता तुरंत ही फिर उसको ढक लेता है। उसी प्रकार आत्म विचार हीन विद्वान को भी माया फिर घेर लेती है। जैसे असावधान असावधानता वश हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिरी हुई खेल की गेंद एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर गिरती हुई नीचे चली जाती है वैसे ही यदि चित्त अपने लक्ष्य यानी ब्रह्म से हटकर थोड़ा सा भी बहिर्मुख हो जाता है तो फिर बराबर नीचे, नीचे ही की ओर गिरता जाता है विषयों में लगा हुआ चित्त उनके गुणों का चिंतन करता है फिर निरंतर चिंतन करने से उनकी कामना जागृत होती है और कामना से पुरुष की विषयों में प्रवृत्ति हो जाती है विषयों की प्रवृत्ति से मनुष्य आत्म स्वरूप से गिर जाता है और जो एक बार स्वरूप से गिर गया उसका निरंतर अध:पतन होता रहता है तथा पतित पुरुष का नाश के सिवा फिर उत्थान तो प्रायः कभी देखा नहीं जाता है इसीलिए संपूर्ण अनर्थों के कारण रूप संकल्प को त्याग देना चाहिए इसीलिए विवेकी और ब्रह्मविद्ता पुरुष के लिए समाधि में प्रमाद करने से बढ़कर और कोई मृत्यु नहीं है समाहित पुरुष ही पूर्ण आत्मसिद्धि प्राप्त कर सकता है इसीलिए सावधानता पूर्वक चित्त को समाहित करो असत परिहार। जिसने जीते हुए ही कैवल्य पद प्राप्त कर लिया है उसी की देह पात के अंतर कैवल्य मुक्ति होती है क्योंकि जो थोड़ा सा भी भेद देखता है, उसके लिए यजुर्वेद की श्रुति भय बताती है जब कभी यह विद्वान अनंत ब्रह्म में अणुमात्र भी भेद दृष्टि करता है भी इसको भय की प्राप्ति होती है क्योंकि स्वरूप के प्रमात से ही अखंड आत्मा में भेद की प्रतीति हुई है श्रुति स्मृति और सैकड़ों युक्तियों से निषिद्ध हुए इस दृश्य यानी देहादि में जो आत्मबुद्धि करता है वह निषिद्ध कर्म करने वाले चोर के समान दुख पर दुख भोगता है जो अद्वितीय ब्रह्म रूप सत्य पदार्थ की खोज करता है वही मुक्त होकर अपने नित्य महत्व को प्राप्त करता है और जो मिथ्यादृश्य पदार्थों के पीछे पड़ा रहता है वह नष्ट हो जाता है ऐसा ही साधु और चोर के विषय में देखा भी गया है यति को चाहिए कि असत पदार्थों का पीछा छोड़कर यह साक्षात ब्रह्म ही मैं हूँ ऐसी आत्मदृष्टि में ही स्थिर होकर रहे अपने अनुभव से उत्पन्न हुई ब्रह्मनिष्ठा ही अविद्या के कार्यभूत इस प्रतियमान प्रपंच के दुख को दूर करके परम सुख देती है बाह्य विषयों का चिंतन अपने दुर्वासना रूप फल को ही उत्तर उत्तर बढ़ाता उत्तरो विवेक पूर्वक आत्मस्वरूप को जानकर बाह्य विषयों को छोड़ता हुआ नित्य नित्यात्मानुसंधान ही करता रहे बाह्य पदार्थों का निषेध कर देने पर मन में आनंद होता है और मन में आनंद का उद्रेग होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है और उसका सम्यक साक्षात्कार होने पर संसार बंधन का नाश हो जाता है इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का निषेध ही मुक्ति का मार्ग है सत असत वस्तु का विवेकी श्रुति प्रमाण का जानने वाला परमार्थ तत्व का ज्ञाता ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो मुक्ति की इच्छा रखकर भी जान बुझ बालक के समान अपने पतन के हेतु असत पदार्थों का ग्रहण करेगा जिसकी देह आदि अनात्म वस्तुओं में आसक्ति है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती और जो मुक्त हो गया है उसका देहादि में अभिमान नहीं हो सकता जैसे सोए हुए पुरुष को जागृति का अनुभव नहीं हो सकता और जागृत पुरुष को स्वप्न का अनुभव नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं भिन्न गुणों के आश्रय रहती हैं। आत्मनिष्ठा का विधान जो समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर अपने को ज्ञान स्वरूप से उनका आधारभूत देखकर समस्त उपाधियों को छोड़कर अखंड परिपूर्ण रूप से स्थित रहता है वही मुक्त है संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में सर्वात्म भाव सबको आत्मारूप देखने के भाव से बढ़कर और कोई हेतु नहीं है निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से दृश्य का अग्रहण यानी होने पर इस सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है जो लोग देहात्म बुद्धि से स्थित रह कर बाह्य पदार्थों की मन में आसक्ति रखकर उन्हीं के लिए निरंतर काम में लगे रहते हैं उनको दृश्य की अप्रती कैसे हो सकती है इसीलिए नित्यानंद के इच्छुक तत्व को चाहिए कि वह समस्त धर्म कर्म एवं विषयों को त्याग कर निरंतर आत्मनिष्ठा में तत्पर हो अपने आत्मा में प्रतीत होने वाले इस दृश्य प्रपंच का प्रयत्न पूर्वक बाध करे शांतोदांत उपरतस्तिषु उपरत यह श्रुति यति के लिए वेदांत श्रवण के अनंतर सर्वात्म भाव की सिद्धि के लिए समाधि का विधान करती है अहंकार की शक्ति जब तक बढ़ी चढ़ी रहती है तब तक कोई विद्वान उसका एकाएकी नाश नहीं कर सकता क्योंकि जो महापुरुष निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गए हैं, उनके अंदर भी अनंत जन्मों की वासनाएं देखी जाती हैं। मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के साथ अपनी आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का संयोग कराकर विक्षेप शक्ति उस अहम बुद्धि के गुणों से मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है दूध और जल के समान दृष्टा और दृश्य के अलग अलग होने का स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर आत्मा में छाई हुई वह आवरण शक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाती है यदि मिथ्या दिखने वाला यदि मिथ्या दिखने वाले इन बुद्धि आदि पदार्थों में द्रष्टा और दृश्य पदार्थों के स्वरूप को पृथक पृथक करके स्पष्ट बोध के कारण होने वाला निसंदेह पूर्वक बाध रहित पूर्ण विवेक हो जाए तो फिर विक्षेप नहीं होता और वह विवेक माया जनित मोह बंधन को भी काट डालता है जिससे मुक्त हुए पुरुष को फिर संसार की प्राप्ति नहीं होती ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान रूप अग्नि अविद्या रूप समस्त वन को भस्म कर देता है अविद्या के सर्वथा नष्ट हो जाने पर जब जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति हो जाती है तब उसको पुनः संसार प्राप्ति का कारण ही क्या रह जाता है आत्मवस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार हो जाने से आवरण का नाश हो जाता है तथा मिथ्या ज्ञान का नाश और विक्षेप जनित दुख की निवृत्ति हो जाती है अधिष्ठान निरूपण रज्जू में भ्रम के कारण सर्प की प्रतीति होती है और उस मिथ्या प्रतीति से ही भय कंप आदि दुखों की प्राप्ति होती है किंतु दीपक आदि के द्वारा जिस प्रकार रज्जू के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है होते ही रज्जू का अज्ञान यानी आवरण अज्ञान जन्य सर्प यानी मल और सर्प प्रतीति से होने वाले भय कंप आदि यानी विक्षेप ये तीनों एक साथ निवृत्त होते देखे जाते हैं उसी प्रकार आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा का ज्ञान अज्ञान जन्य प्रपंच की प्रतीति, और उससे होने वाले दुख की एक साथ ही निवृत्ति हो जाती है इसीलिए संसार बंधन से छूटने के लिए विद्वान को तत्व सहित आत्म पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए अग्नि के संयोग से जैसे लोहा यानी कुदाल आदि नाना प्रकार के रूपों को धारण करता है उसी प्रकार आत्मा के संयोग से बुद्धि यानी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आदि नाना प्रकार के विषयों में प्रकाशित होती है यह द्वैत प्रपंच उस बुद्धि का ही कार्य है इसीलिए मिथ्या है क्योंकि भ्रम स्वप्न और मनोरथ के समय इसकी प्रती का मिथ्यात्व स्पष्ट देखा गया है इसीलिए अहंकार से लेकर देह तक प्रकृति के जितने विकार अथवा विषय हैं, वे सभी क्षण क्षण में बदलने वाले होने से असत्य हैं। आत्मा तो कभी नहीं बदलता वह तो सदा ही एक रस रहता है जो अहम पद की प्रतीति से लक्षित होता है वह नित्यानंद घन परमात्मा तो सदा ही अद्वितीय अखंड चैतन्य स्वरूप बुद्धि आदि का साक्षी सत् असत् से भिन्न और प्रत्यक यानी है। विद्वान पुरुष इस प्रकार सत और असत का विभाग करके अपनी ज्ञान दृष्टि से तत्व का निश्चय करके और अखंड बोध स्वरूप आत्मा को जानकर असत् पदार्थों से मुक्त होकर स्वयं ही शांत हो जाता है समाधि निरूपण अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश तो तभी होता है जब निर्विकल्प समाधि द्वारा अद्वैत आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया जाता है अद्वितीय और निर्विशेष परमात्मा में बुद्धि के दोष से तू मैं यह ऐसी कल्पना होती है और वह संपूर्ण विकल्प समाधि में विघ्न रूप से स्पूरित होता है किंतु तत्व वस्तु का यथावत् ग्रहण होने से वह सब लीन हो जाता है योगी पुरुष चित्त की शांति इंद्रिय निग्रह विषयों से उपरती और क्षमा से युक्त होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करता हुआ अपने सर्वात्म भाव का अनुभव करता है और उसके द्वारा अविद्या रूप अंधकार से उत्पन्न हुए समस्त विकल्पों का भली भाति ध्वंस करके निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर आनंद पूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति से रहता है जो लोग क्षोत्रादि इंद्रिय वर्ग तथा चित्त और अहंकार इन बाह्य वस्तुओं को आत्मा में लीन करके समाधि में स्थित होते हैं वे ही संसार बंधन से मुक्त हैं। जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बातें बनाते रहते हैं वे कभी मुक्त नहीं हो सकते उपाधि से भेद से ही उपाधि के भेद से ही आत्मा में भेद की प्रतीति होती है और उपाधि का लय होने हो जाने पर वह केवल स्वयं ही रह जाता है इसीलिए उपाधि का लय करने के लिए विचारवान पुरुष सदा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर रहेाग्र चित्त से निरंतर सत्स्वरूप में सत्स्वरूप ब्रह्म में स्थित रहने से मनुष्य ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता है जैसे भ्रमर का भयपूर्वक ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर स्वरूप ही हो जाता है जिस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओं की आसक्ति को छोड़कर केवल भ्रमर का ही ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर रूप हो जाता है उसी प्रकार योगी एक निष्ठ होकर परमात्म तत्व का चिंतन करते करते परमात्मा भाव को ही प्राप्त हो जाता है परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता इसीलिए अति शुद्ध बुद्धि वाले सतपुरुषों को उसे समाधि द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से जानना चाहिए जिस प्रकार अग्नि में पूटपाक विधि से शोधा हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार मन ध्यान के द्वारा सत्व रज तम रूप मल को त्याग कर त्म को प्राप्त कर लेता है जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराने वाली वह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है इस निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है तथा वासनाओं के नाश से संपूर्ण कर्मों का भी नाश हो जाता है और फिर बाहर भीतर सर्वत्र बिना प्रयत्न के ही निरंतर स्वरूप की स्फूर्ति होने लगती है वेदांत के श्रवण मात्र से उसका मनन करना सौ गुना अच्छा है और मनन से भी लाख गुना श्रेयस्कर निधि यानी आत्म भावना को अपने चित्त में स्थिर करना है तथा निधि से भी अनंत गुना निर्विकल्प समाधि का महत्व है जिससे चित्त फिर आत्म स्वरूप से कभी चलायमान ही नहीं होता निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है और किसी प्रकार वैसा बोध नहीं हो सकता क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्तवृत्ति के चंचल रहने से उसमें अनान्य प्रतीतियों का भी मेल रहता है इसीलिए सदा संयतेन्द्रिय होकर शांत मन से निरंतर प्रत्यगात्मा ब्रह्म में चित्त स्थिर करो और सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अपना ऐक्य देखते हुए अनादि विद्या से उत्पन्न अज्ञानांधकार का ध्वंस करो वाणी को रोकना द्रव्य का संग्रहण करना लौकिक पदार्थों की आशा छोड़ना कामनाओं का त्याग करना और नित्य एकांत में रहना ये सब योग का पहला द्वार है एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है और चित्त निरोध से वासना का नाश होता है तथा वासना के नष्ट हो जाने से योगी को ब्रह्मानंद रस का भी चल अनुभव होता है इसीलिए मुनि को सदा प्रयत्न पूर्वक चित्त का निरोध ही करना चाहिए वाणी को मन में लय करो मन को बुद्धि में और बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में तथा बुद्धि साक्षी यानी कूटस्थ को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में लय करके परम शांति का अनुभव करो देह प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि इन उपाधियों में से जिस जिस के साथ योगी की चित्त वृत्ति का संयोग होता है उसी उसी भाव की उसको प्राप्ति होती है जब उस मुनि का चित्त इन सब उपाधियों से निवृत्त हो जाता है तो उसको पूर्ण उपरति का आनंद स्पष्टतया प्रतीत तो होने लगता है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 वही मोक्ष की इच्छा से आंतरिक और बाह्य संघ को त्याग देता है इंद्रियों का विषयों के साथ बाह्य संघ और अहंकार आदि के साथ आंतरिक संग इन दोनों का ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष ही त्याग कर सकता है हे विद्वन वैराग्य और बोध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 तुम अपने कल्याण के लिए सब ओर से इच्छा रहित होकर सदा सच्चिदानंद ब्रह्म में ही अपनी बुद्धि स्थिर करो विषय के समान विषम विषयों की आशा को छोड़ दो क्योंकि यह स्वरूप विस्मृति रूप मृत्यु का मार्ग है तथा जाति कुल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 चित्त को अपने लक्ष्य ब्रह्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिर कर बाह्य इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अपने अपने गोलकों में स्थिर करो, शरीर को रखो और उसकी स्थिति की ओर ध्यान मत दो इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता करके तन्मय भाव से अखंड वृत्ति से हरनीश मन ही मन आनंद पूर्वक ब्रह्मानंद रस का पान करो और थोती बातों से क्या लेना है दुख के कारण और मोह रूप अनात्म चिंतन को छोड़कर आनंद स्वरूप आत्मा का चिंतन करो जो साक्षात मुक्ति का कारण है यह जो स्वयं प्रकाश सब का साक्षी निरंतर विज्ञानमय कोश में विराजमान है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 अहंकार आदि समस्त उपाधियों से रहित अखंड आत्मा को महाकाश की भांति सर्वत्र परिपूर्ण देखे जिस प्रकार आकाश घट कलश कुशुल यानी अनाज का कोठा सुची यानी सुई आदि सैकड़ों उपाधियों से रहित एक ही रहता है नाना उपाधियों के कारण वह नाना नहीं होत हो जाता उसी प्रकार अहंकारादी उपाधियों से रहित एक ही शुद्ध परमात्मा है hmm. ब्रह्मा से लेकर स्तंभ यानी तू तृण पर्यंत समस्त उपाधिया मिथ्या है इसीलिए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 जिस प्रकार भ्रांति के नष्ट हो जाने पर रज्जु में भ्रांति प्रतीत होने वाला सर्प रज्जु रूप ही प्रत्यक्ष होता है वैसी ही अध्ययन के नष्ट होने पर संपूर्ण विश्व आत्म स्वरूप ही जान पड़ता है आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही इंद्र हैं और आप ही शिव हैं। आप ही यह सारा विश्व है अपने से भिन्न और कुछ भी नहीं है आप ही भीतर है आप ही बाहर है आप ही आगे है आप ही पीछे हैं, आप ही दाए हैं आप ही बाए हैं और आप ही ऊपर हैं, आप ही नीचे हैं जैसे तरंग फेन भवर और बुद्ध बुद्ध आदि स्वरूप से सब जल ही है वैसे ही देह से लेकर अहंकार पर्यंत यह सारा विश्व भी अखंड अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है मन और वाणी से प्रतीत होने वाला यह सारा जगत सत्स्वरूप ही है जो महापुरुष प्रकृति से परे आत्मस्वरूप में स्थित है उसकी दृष्टि में सत से पृथक और कुछ भी नहीं है मिट्टी से पृथक घट कलश और कुंभ आदि क्या हैं? मनुष्य माया मई मदिरा से उन्मत्त होकर ही मैं तू ऐसी भेद बुद्धि युक्त बाणी बोलता है कार्य रूप अवैत का उपसंहार करते हुए जहा और कुछ नहीं देखा देखता ऐसी अद्वैत परक श्रुति मिथ्या अध्यास की निवृत्ति के लिए बारंबार द्वैत का अभाव बतलाती है जो पर ब्रह्म स्वयं आकाश के समान निर्मल निर्विकल्प निस्सीम निश्चल निर्विकार बाहर भीतर सब ओर से शून्य अनन्य और अद्वितीय है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 जिनको यह बोध हुआ है कि मैं ब्रह्म ही हूं वे बाह्य विषयों को सर्वथा त्याग कर ब्रह्म भाव से सदा सच्चिदानंद स्वरूप से ही स्थित रहते हैं इस मलमय कोश में अहम बुद्धि से हुई आसक्ति को छोड़ो और इसके पश्चात वायु रूप लिंग देह में भी उसका दृढ़ता पूर्वक त्याग करो तथा जिसकी कीर्ति का वेद बखान करते हैं उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को ही अपना स्वरूप जानकर सदा ब्रह्म रूप से ही स्थिर होकर रहो श्रुति भी यही कहती है कि मनुष्य जब तक इस मृतक तुल्य देह में आसक्त रहता है तब तक वह अत्यंत पवित्र रहता है और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 अपने आत्मा में आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओं का निराश कर देने पर मनुष्य स्वयं अद्वितीय अक्रिय और पूर्ण परब्रह्म ही है निर्विकल्प परमात्मा परब्रह्म ब्रह्म में चित्तवृत्ति के स्थिर हो जाने पर यह दृश्य विकल्प कहीं भी दिखाई नहीं देता उस समय यह केवल वाचारंभ यानी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 प्रकाश में जैसे अंधकार लीन हो जाता है वैसे ही जिसमें भ्रम का कारण अज्ञान लीन होता है उस अद्वितीय और निर्विशेष परम तत्व में भला भेद कहा से आ गया एकात्मक अद्वितीय परम तत्व में भला भेद की बात ही क्या हो सकती है केवल सुख स्वरूप सुषुप्ति में किसने विभिन्नता देखी है परम तत्व के जान लेने पर सत्स्वरूप निर्विकल्प परब्रह्म ब्रह्म में विश्व का कहीं पता भी नहीं चलता तीनों काल में भी कभी किसी ने रज्जू में सर्प और मृग तृष्णा में जल की भूंद नहीं देखी श्रुति साक्षात कहती है कि यह द्वैत माया मात्र है वास्तव में तो अद्वैत ही है ऐसा ही सुषुप्ति में अनुभव भी होता है रज्जु सर्प आदि में बुद्धिमान पुरुषों ने अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान से अभेद स्पष्ट देखा है इसीलिए ब्रह्म में अध्यस्त यह संसार रूप विकल्प अज्ञान जन्य भ्रम के कारण ही जीवित है यानी स्थित है आत्मचिंतन का विधान यह विकल्प चित्त मूलक है चित्त का अभाव होने पर इसका कहीं नाम निशान भी नहीं रहता इसीलिए चित्त को प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थिर करो किसी नित्यबोध स्वरूप केवल आनंद रूप उप, उपमार रहित, कालातीत नित्यमुक्त, मुक्त आकाश के समान कला रहित, निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतकरण में साक्षात अनुभव करते हैं कारण और कार्य से रहित मानवी भावना से अतीत समरस उपमारहित प्रमाणों की पहुँच से परे वेद वाक्यों से सिद्ध नित्य यानी मैं स्वरूप से मैं रूप से स्थित पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतकरण में अनुभव करते हैं अजर अमर आभास शून्य वस्तु स्वरूप निश्चल जलराशि के समान नाम रूप से रहित गुणों के विकार से शून्य नित्य शांत स्वरूप और अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में हृदय में साक्षात अनुभव करते हैं अपने स्वरूप में चित्त को स्थिर करके अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्मा का साक्षात्कार करो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 अपने नित्य और निर्मल चितानंदमय स्वरूप को प्राप्त करके इस मल रूप जड़ उपाधि को दूर ही से सर्वथा त्याग दो और फिर कभी इसकी याद भी मत करो क्योंकि उगली हुई वस्तु तो याद करने पर उल्टी जी उल्टी जी बिगड़ाने वाली ही होती है विचारवानों में श्रेष्ठ महात्माजन इस स्तूल सूक्ष्म जगत को इसके मूल कारण माया के सहित निर्विकल्प सत्स्वरूप ब्रह्माग्नि में भस्म करके फिर स्वयं नित्य विशुद्ध बोधानंद स्वरूप से स्थित रहते हैं गौ अपने गले में पड़ी हुई माला के रहने अथवा गिरने की ओर जैसे कुछ भी ध्यान नहीं देती इसी प्रकार प्रारब्ध की डोरी में पिरोया हुआ यह शरीर रहे अथवा जाए जिसकी चित्तवृत्ति आनंद स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गई है वह तत्वविद्ता फिर इसकी ओर नहीं देखता अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जान लेने पर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 वैराग्य का फल बोध है और बोध का फल उपरती यानी विषयों से उदासीनता है तथा फल यही है कि आत्मानंद के अनुभव से चित्त शांत हो जाए यदि पिछली पिछली वस्तुओं की प्राप्ति न हो तो पहली बातें निष्फल है अर्थात आत्म शांति के बिना उपरती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 जीवन मुक्त के लक्षण निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति से स्थित रहने के कारण जिसकी बुद्धि बाह्य विषयों में से निकल गई है और जो निद्रालु अथवा बालक के समान दूसरों के निवेदन किए हुए ही भोग्य पदार्थों का सेवन करता है तथा कभी विषयों में बुद्धि जाने पर जो इस संसार को स्वप्न प्रपंच के समान देखता है वह अनंत पुण्यों के फल का भोगने वाला कोई ज्ञानी महापुरुष इस पृथ्वी तल में धन्य है और सबका माननीय है जो यथि परब्रह्म ब्रह्म में चित्त को लीन कर विकार और क्रिया का त्याग करके सदा सदानंद स्वरूप ब्रह्म में मग्न रहता है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है तत्व आदि महावाक्यों से शोधित ब्रह्म और आत्मा की एकता को ग्रहण करने वाली विकल्प रहित चिन्मात्र वृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं यह चिन्मात्र वृत्ति जिसकी स्थिर हो जाती है वही जीवन मुक्त कहा जाता है जिसकी प्रज्ञा स्थिर है जो निरंतर आत्मानंद का अनुभव करता है और जो प्रपंच को भुला सा रहता है वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है वृत्ति के लीन रहते हुए भी जो जागता रहता है किंतु वास्तव में जो जागृति के धर्मों से रहित है तथा जिसका बोध सर्वता वासना रहित है वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है जिसकी संसार वासना शांत हो गई है जो कलावान होकर भी कलाहीन है अर्थात व्यवहार दृष्टि में ऊपर से विकारवान प्रतीत होता हुआ भी जो निरंतर अपने निर्विकार स्वरूप में ही स्थित रहता है तथा जो चित्त युक्त होने पर भी निश्चिंत है वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है प्रारब्ध की समाप्ति पर्यंत छाया के समान सदैव साथ रहने वाले इस शरीर के वर्तमान रहते हुए भी इसमें भाव यानी मैं मेरा पन का अभाव हो जाना जीवन मुक्ति का लक्षण है बीती हुई बात को याद न करना भविष्य की चिंता न करना और वर्तमान में प्राप्त हुए सुख दुखादि में उदासी उदासीनता यह जीवन मुक्ति का लक्षण है अपने आत्म स्वरूप से सर्वथा पृथक इस गुण दोषमय संसार में सर्वत्र समदर्शी होना जीवन मुक्ति का लक्षण है इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में समान भाव रखने के कारण दोनों ही अवस्थाओं में चित्त में कोई भी विकार न होना जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है ब्रह्मानंद रसास्वाद में चित्त की आसक्ति रहने के कारण बाह्य और आंतरिक वस्तुओं का कोई ज्ञान न होना जीवन मुक्त यति का लक्षण है देह तथा इंद्रिय आदि में और कर्तव्य में जो ममता और अहंकार से रहित होकर उदासीनता पूर्वक रहता है वह पुरुष जीवन मुक्ति के लक्षण से युक्त है जिसने श्रुति प्रमाण से अपने आत्मा का ब्रह्म ब्रह्मत्व जान लिया है और जो संसार बंधन से रहित है वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षणों से संपन्न है जिसका देह और इंद्रिय आदि में अहम् भाव तथा अन्य वस्तुओं में इदम यानी यह भाव कभी नहीं होता वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है जो अपनी तत्वावगा बुद्धि से आत्मा और ब्रह्म तथा ब्रह्म और संसार में कोई भेद नहीं देखता वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है साधु पुरुषों द्वारा इस शरीर के सत्कार किए जाने पर और दुष्ट जनों से पीड़ित तो होने पर भी जिसके चित्त का समान भाव रहता है वह मनुष्य जीवन मुक्त माना जाता है समुद्र में मिल जाने पर जैसे नदी का प्रवाह समुद्र रूप हो जाता है वैसे ही दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए विषय आत्म स्वरूप प्रतीत होने से जिसके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं करते वह यति श्रेष्ठ जीवन मुक्त है ब्रह्म तत्व के जान लेने पर विद्वान को पूर्ववत संसार की आस्था नहीं रहती और यदि फिर भी संसार की आस्था बनी रही तो समझना चाहिए कि वह तो संसारी ही है उसे का ज्ञान ही नहीं हुआ यदि कहो कि वासना की पूर्ववासना की प्रबलता से फिर भी इसकी संसार में प्रवृत्ति रह सकती है तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से यानी विषय का बाद हो जाने के कारण इसकी वासना मंद हो जाती है जिस प्रकार अत्यंत कामी पुरुष की भी काम वृत्ति माता को देखकर कुंठित हो जाती है उसी प्रकार पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेने पर विद्वान की संसार में प्रवृत्ति नहीं होती प्रारब्ध विचार निध्यासनशील यानी आत्मचिंतन में लगे हुए पुरुष को बाह्य पदार्थों की प्रतीति होती देखी जाती है फल भोग देखा जाने के कारण श्रुति उसे उसका प्रारब्ध बतलाती है युक्ति से भी जब तक सुख दुख आदि का अनुभव है तब तक प्रारब्ध माना जाता है क्योंकि फल का भोग क्रिया पूर्वक होता है बिना कर्म के कहीं नहीं होता जग जाने पर जैसे स्वप्नावस्था के कर्म लीन हो जाते हैं, वैसे ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान होते ही करोड़ों कल्पों के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं स्वप्नावस्था में जो बड़े से बड़ा पुण्य अथवा पाप किया जाता है क्या जग क्या जग पढ़ने पर वह स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति का कारण हो सकता है जो यति अपने को आकाश के समान असंग और उदासीन जान लेता है वह किसी भी आगामी कर्म से कभी थोड़ा सा भी लिप्त नहीं हो सकता जैसे घड़े के संबंध संबंध से घड़े में रखी हुई मदिरा की गंध से आकाश का कोई संबंध नहीं होता उसी प्रकार उपाधि के संबंध से आत्मा उपाधि के धर्मों से लिप्त नहीं होता लक्ष्य की ओर छोड़ दिए गए बान के समान ज्ञान के उदय से पूर्व ही आरंभ हुआ कर्म अपना फल दिए बिना ज्ञान से नष्ट नहीं होता जैसे व्याग्र समझकर कर गौ की ओर छोड़ा हुआ बान पीछे उसको गौ जान लेने पर भी बीच में नहीं रोका जा सकता वह तो तुरंत अपने लक्ष्य को वेद ही देता है विद्वान का प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान होता है उसका क्षय भोगने से ही हो सकता है उसके अतिरिक्त पूर्व संचित और आगामी कर्मों का तो तत्व ज्ञान रूप अग्नि से क्षय हो जाता है किंतु जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर सदा उसी भाव में स्थित रहते हैं, उनकी दृष्टि में तो वे प्रारब्ध संचित और आगामी तीनों प्रकार के ही कर्म नहीं रहते नहीं, नहीं कर्म कहीं नहीं है वे तो मानो साक्षात निर्गुण ब्रह्म ही हैं। जो मुनि श्रेष्ठ उपाधि के संबंध को छोड़कर केवल ब्रह्मात्म भाव से ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है उसके प्रारब्ध कर्मों की स्थिति की बात स्वप्न में देखे हुए पदार्थों से जगे हुए पुरुष का संबंध बताने के समान अनुचित है जगा हुआ पुरुष स्वप्न के प्रातिभासिक देह तथा उस देह के उपयोगी स्वप्न प्रपंच में कभी अहंता ममता और इदंता यानी मैं मेरापन और यहपन नहीं करता वह तो केवल जागृत भाव से ही रहता है उसको न तो मिथ्या वस्तुओं की सिद्ध करने की इच्छा होती है और न उसके पास सांसारिक पदार्थों का संग्रह देखा जाता है यदि फिर भी उसकी मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति रहे तो यह निश्चय है कि वास्तव में उसकी नींद टूटी नहीं है इसी प्रकार सदा ब्रह्म भाव में रहने वाला पुरुष ब्रह्म रूप से ही स्थित रहता है वह यानी ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं देखता जैसे स्वप्न में देखे हुए पदार्थों की याद आया करती है वैसे ही विद्वान की भोजन करना और छोड़ना आदि क्रियाएं स्वभाव अपने आप हुआ करती है देह कर्मो देह कर्मो ही से बना हुआ है अतः प्रारब्ध भी उसी का समझना चाहिए अनादि आत्मा का प्रारब्ध मानना ठीक नहीं क्योंकि आत्मा कर्मों से बना हुआ नहीं है आत्मा अजन्मा नित्य और अनादि है ऐसा यथार्थ कथन करने वाली श्रुति कहती है फिर उस आत्मस्वरूप से ही सदा अस्तित्व रहने वाले विद्वान के प्रारब्ध कर्म शेष रहने की कल्पना कैसी हो सकती है प्रारब्ध तो तभी तक सिद्ध होता है जब तक देह में आत्मभावना रहती है और देहात्म भाव मुमुक्षु के लिए इष्ट नहीं है इसीलिए प्रारब्ध की आस्था को भी छोड़ देना चाहिए और वास्तव में तो शरीर का भी प्रारब्ध मानना भ्रम ही है क्योंकि वह तो स्वयं मध्यस्थ यानी भ्रम से कल्पित है और अध्यस्त वस्तु की सत्ता ही कहा होती है तथा जिसकी सत्ता ही न हो उसका जन्म भी कहा से आया और जिसका जन्म ही न हो उसका नाश भी कैसे हो सकता है इस प्रकार जो सर्वथा सत्याशून्य है उस शरीर का भी प्रारब्ध कैसे हो सकता है जिनको ऐसी शंका होती है कि यदि ज्ञान से का मूल सहित नाश हो जाता है तो ज्ञानी का यह देह कैसे रहता है उन मूर्खों को समझाने के लिए श्रुति ऊपरी दृष्टि से यानी व्यवहार सत्ता को लेकर प्रारब्ध को उसका कारण बतला देती है वह विद्वान को देहादि का सत्यत्व समझाने के लिए ऐसा नहीं कहती क्योंकि श्रुति का अभिप्राय तो एकमात्र परमार्थ वस्तु का वर्णन करने में ही है नानात्व निषेध श्रुति कहती है वास्तव में सर्वत्र परिपूर्ण अनादि अनंत अप्रमेय और अविकारी एक अद्वितीय ब्रह्म ही है उसमें और कोई नाना पदार्थ नहीं है जो घनीभूत सत चित और आनंद है ऐसा एक नित्य अक्रिय और अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य वस्तु है उसमें कोई नाना पदार्थ नहीं है जो अंतरात्मा एक रस परिपूर्ण अनंत और सर्वव्यापक है ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है उसमें नाना पदार्थ कोई नहीं है जो न त्याज्य है न ग्राह्य है और न किसी में स्थित होने योग्य है तथा जिसका कोई अन्य आधार भी नहीं है ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है उसमें नाना पदार्थ कोई नहीं है जो गुण और कला से रहित है सूक्ष्म निर्विकल्प और निर्मल है ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है उसमें नाना पदार्थ कुछ भी नहीं है जिसका रूप वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जो मन और वाणी का भी विषय नहीं है ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है उसमें नाना वस्तु कोई भी नहीं है जो सत्य वैभवपूर्ण स्वतः सिद्ध शुद्ध बोध स्वरूप और उपमारहित है ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है उसमें नाना पदार्थ कुछ भी नहीं है आत्मानुभव का उपदेश जिनका किसी भी वस्तु में राग नहीं है और भोग का भी सर्वथा अंत हो गया है तथा जिनका चित्त शांत एवं इंद्रियां संयत हैं, वे महात्मा संयासी जन ही इस परम तत्व को जानकर अंत में इस अध्यात्म योग के द्वारा परम शांति को प्राप्त हुए हैं। अतः हे वत्स तुम भी आत्मा के इस परम तत्व और आनंद घन स्वरूप का विचार करते हुए अपने मन कल्पित मोह को छोड़कर मुक्त हो जाओ और इस प्रकार निद्रा से जागकर कृतार्थ हो जाओ समाधि के द्वारा भली प्रकार निश्चल हुए चित्त और विकसित ज्ञान नेत्रों से इस आत्मतत्व को देखो क्योंकि यदि सुना हुआ पदार्थ निसंदेह होकर भली प्रकार देख लिया जाता है तो उसकी विषय में फिर कोई संशय नहीं रहता अपने अज्ञान रूप बंधन का संसर्ग छूट जाने से जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होती है उसमें शास्त्र युक्ति गुरुवाक्य और अंतकरण से सिद्ध होने वाला अपना अनुभव ही प्रमाण है बंधन मोक्ष तृप्ति चिंता आरोग्य और भूख आदि तो अपने आप ही जाने जाते हैं दूसरों को उनका जो ज्ञान होता है वह तो केवल अनुमानिक ही होता है श्रुति के समान गुरु भी ब्रह्म का केवल तटस्थ रूप से ही बोध कराते हैं। विद्वान को चाहिए कि अपनी ही ईश्वरानुग्रहित बुद्धि से उसका साक्षात अनुभव करके इस संसार सागर के पार हो जाए अपने अनुभव से अखंड आत्मा को स्वयं जान कर सिद्ध हुआ पुरुष निर्विकल्प भाव से आनंद पूर्वक सदा आत्मा में ही स्थित रहे वेदांत का सिद्धांत तो यही कहता है कि जीव और संपूर्ण जगत केवल ब्रह्म ही है और उस अद्वितीय ब्रह्म में निरंतर अखंड रूप से स्थित रहना ही मोक्ष है ब्रह्म अद्वितीय है इस विषय में श्रुतिया प्रमाण है बोधोपलब्धि इस प्रकार गुरु के श्रुति प्रमाण युक्त वचन और अपनी युक्तियों द्वारा परमात्म तत्व को जानकर चित्त और इंद्रियों के शांत हो जाने से कोई एक शिष्य निश्चल वृत्ति से आत्म स्वरूप में स्थित हो गया और कुछ देर तक पर ब्रह्म में चित्त को समाहित कर फिर उस परमानंदमयी स्थिति से उठकर ये वचन बोला शिष्य ने कहा अहो ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने पर मेरी बुद्धि तो एकदम नष्ट हो गई विषयों में मेरी सारी प्रवृत्ति दूर हो गई। मुझे न इदम का ज्ञान है और न अनिदम यानी अप्रत्यक्ष का और न मैं यही जानता हूँ कि वह अपार आनंद कैसा और कितना है जलराशि यानी समुद्र में पड़कर गले हुए वर्षा कालिक ओलो की अवस्थाओं को प्राप्त हुआ मेरा मन जिस समुद्र के एक अंश के भी अंश में लीन होकर अब अति आनंद रूप से स्थित हो गया है उस आत्मानंद रूप अमृत प्रवाह से परिपूर्ण पर समुद्र का वैभव वाणी से नहीं कहा जा सकता और मन से मनन नहीं किया जा सकता वह संसार कहा चला गया उसे कौन ले गया यह कहा लीन हो गया अहो बड़ा आश्चर्य है कि जिस संसार को मैं अभी देख रहा था वह कहीं दिखाई नहीं देता इस अखंड आनंदामृतपूर्ण ब्रह्म समुद्र में कौन वस्तु त्याज्य है कौन ग्राह्य है कौन सामान्य है और कौन विलक्षण है अब मुझे यहां न कुछ दिखाई देता है न सुनाई देता है और न मैं कुछ जानता ही हूँ मैं तो अपने नित्यानंद स्वरूप आत्मा में स्थित होकर अपनी पहली अवस्था से सर्वथा विलक्षण हो गया जिनके कृपा कटाक्ष रूप चंद्र की स्निग्ध चंद्रिका के संसर्ग से संसार ताप जन्य श्रम के दूर हो जाने से मैंने क्षण में अखंड ऐश्वर्य और आनंदमय अक्षय आत्म पद प्राप्त किया है उनसंगित संत शिरोमणि नित्य अद्वितीयानंद आनंद रसस्वरूप अति महान और नित्य अपार दया सागर महात्मा गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है उन श्री गुरुदेव की कृपा से आज मैं धन्य हूँ कृतकृत्य कुर्त हू संसार बंधन से रहित हूँ तथा नित्यानंद स्वरूप और सर्वत्र परिपूर्ण हूँ मैं असंग हू अशरीर हूँ अलिंग हूँ और अक्षय हू तथा अत्यंत शांत अनंत अतांत यानी निरीह और पुरातन हूं मैं अकर्ता हूं अभोक्ता हूँ अविकारी हू अक्रिय हू शुद्ध बोधस्वरूप हु। एक एकहू और नित्य कल्याण स्वरूप हू द्रष्टा श्रोता वक्ता कर्ता भोक्ता मैं इन सभी से भिन्न हूं मैं तो नित्य निरंतर निष्क्रिय निस्सीम असंग और पूर्णबोध स्वरूप हू मैं न यह हूं न वह हू बल्कि इन दोनों का प्रकाशक बाह्याभ्यातर शून्य पूर्ण अद्वितीय और शुद्ध परब्रह्म ब्रह्म ही हु। हूँ जोहित अनादि तत्वत्तु मैं यह वह आदि की कल्पना से अत्यंत दूर है वह निनंदईकर सवरूप सत्य और अद्वितीय ब्रह्म ही मैं हूँ मैं क्षीर समुद्रशाई नारायण हू नरकासुर का विघातक हू त्रिपुर दैत्य का नाश करने वाला हू परम पुरुष हू और ईश्वर हू मैं अखंड बोध स्वरूप हूँ सबका साक्षी हू स्वतंत्र हू तथा अहंता और ममता से रहित हूँ ज्ञान स्वरूप के सबका ज्ञान स्वरूप से सबका आश्रय होकर समस्त प्राणियों के बाहर और भीतर में मैं ही स्थित हूँ तथा पहले जो जो पदार्थ इदम वृत्ति द्वारा भिन्न भिन्न देखे गए थे वह भोक्ता और भोग्य सब कुछ स्वयं मैं ही हूँ मुझ अखंड आनंद समुद्र में विश्व रूपी नाना तरंगे माया रूपी वायु के वेग से उठती और लीन होती रहती हैं। जैसे निष्कल यानी हानि वृद्धि शून्य और निर्विकल्प काल में स्वरूप से कोई कल्प वर्ष अयन यानी उत्तरायन दक्षिणायन और ऋतु आदि का विभाग नहीं है उसी प्रकार लोगों ने भ्रमवश केवल स्पूर्ण मात्र से ही आरोपित करके मुझमें स्थूल सूक्ष्म आदि भावों की कल्पना कर ली है बुद्धिदोष से दूषित अज्ञानियों द्वारा आरोपित की हुई वस्तु अपने आश्रय को दूषित नहीं कर सकती जैसे मृगतृष्णा का महान जलप्रवाह अपने आश्रय ऊषर भूमि खंड को तनिक भी गीला नहीं करता मैं आकाश के समान निर्लेप हू सूर्य के समान अप्रकाश्य हू पर्वत के समान नित्य निश्चल हू और समुद्र के समान अपार हू जैसे मेघ से आकाश का कोई संबंध नहीं है वैसे ही मेरा भी शरीर से कोई संबंध नहीं है तो फिर इस शरीर के धर्म जागृत स्वप्न और सुषुप्ति आदि मुझ में कैसे हो सकते हैं? उपाधि ही आती है वही जाती है तथा वही कर्मों को करती और उनके फल भोगती है तथा वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर वही मरती है मैं तो कुल पर्वत के समान नित्य निश्चल भाव से ही रहता हूं मुझ सदा एकरस और निरवय की न किसी विषय में प्रवृत्ति है और न किसी से निवृत्ति भला जो निरंतर एक रूप घनीभूत और आकाश के समान पूर्ण है वह किस प्रकार चेष्टा कर सकता है इंद्रिय चित्त विकार और आकृति से रहित मुझ अखंड आनंद स्वरूप को पाप या पुण्य कैसे हो सकते हैं? जैसे उष्ण शीत अच्छी बुरी कैसी ही वस्तु छाया से छू जाने पर भी उससे सर्वथा पृथक पुरुष का तनिक भी स्पर्श नहीं कर सकती तथा घर को प्रकाशित करने वाले दीपक पर जैसे घर के यानी सुंदरता मलिनता आदि किसी धर्म का कोई प्रभाव नहीं होता वैसे ही शरीर आदि दृश्य पदार्थों के धर्म उनसे विलक्षण उनके साक्षी आत्मा को जो विकार रहित एवं उदासीन है तनिघ भी नहीं छू सकते मनुष्यों के कर्मों में जैसे सूर्य का साक्षी भाव है लोहे के जलाने में जैसे अग्नि की दाहकता है और आरोपित सर्पादी से जैसे रज्जू का संग है वैसी ही मुझकूटस्थ चेतन आत्मा का विषयों में साक्षी भाव है मैं न करने वाला हूँ न कराने वाला हूँ न भोगने वाला हूँ न भुगताने भुगतवाने वाला हूँ और न देखने वाला हूँ न दिखाने वाला हू मैं तो सबसे विलक्षण स्वयं प्रकाश आत्मा ही हूँ जिस प्रकार जल रूप उपाधि के चंचल होने पर मूड बुद्धि पुरुष उपाधिक प्रतिबिंब की चंचलता का बिंब भूत सूर्य में आरोप करते हैं, उसी प्रकार वे सूर्य के समान निष्क्रिय आत्मा में मैं करता हूँ भोगता हूँ हाय मारा गया ऐसा कहा करते हैं घड़े के धर्मों से जैसे आकाश का कोई संबंध नहीं होता वैसे ही यह जड़ देह जल में अथवा स्तल में कहीं भी लोटता रहे मैं इससे ये मैं इसके धर्मों से लिप्त नहीं हो सकता कर्तापन, भुक्तापन दुष्टता उन्मत्तता जड़ता बंधन और मोक्ष ये सब बुद्धि की ही कल्पनाएं हैं। ये प्रकृति आदि से अतीत केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप स्वात्मा में वस्तुतः नहीं है प्रकृति में दसों सैकड़ों और हजारों विकार क्यों न हो उनसे मुझे असंग चेतना आत्मा का क्या संबंध मेघ कभी भी आकाश को नहीं छू सकता अव्यक्त से लेकर स्थूल भूत पर्यत यह समस्त विश्व जिसमें आभास मात्र प्रतीत तो होता है तथा जो आकाश के समान सूक्ष्म और आदि अंत से रहित अद्वैत ब्रह्म है वही मैं हूँ जो सबका आधार सब वस्तुओं का प्रकाशक सर्वरूप सर्वव्यापी सब से रहित नित्य शुद्ध निश्चल और विकल्प रहित अद्वैत ब्रह्म है वही मैं हूं जो समस्त मायक भेदों से रहित अंतरात्मा रूप और साक्षात साक्षात्ती का अविषय तथा अनंत सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्म है वही मैं हूं मैं क्रिया रहित, विकार रहित, कला रहित और निराकार हू तथा निर्विकल्प नित्य निरालंब और अद्वितीय हू मैं सबका आत्मा सर्वरूप सबसे परे और अद्वितीय हूँ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 आपके किसी उस महान तेज को नमस्कार है जो सत्स्वरूप और एक होकर भी विश्व रूप से विराजमान है उपदेश का उपसंहार इस प्रकार आत्मानंद और तत्वबोध को प्राप्त हुए उस शिष्य श्रेष्ठ को प्रणाम करते देख महात्मा गुरुदेव अति प्रसन्न चित्त से फिर इस प्रकार श्रेष्ठ वचन कहने लगे हे वत्स अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से शांत चित्त होकर सब अवस्थाओं में ऐसा ही देख कि यह संसार ब्रह्म प्रतीति का ही प्रवाह है इसीलिए यह सर्वथा सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है नेत्र युक्त व्यक्ति को चारों ओर देखने के लिए रूप के अतिरिक्त और क्या वस्तु है उसी प्रकार ब्रह्म की बुद्धि का विषय सत्य स्वरूप ब्रह्म से अतिरिक्त और क्या हो सकता है उस परमानंद रस के अनुभव को छोड़कर अन्य थोते विषयों में कौन बुद्धिमान रमण करेगा अति आनंददायक पूर्ण चंद्र के प्रकाशित रहते हुए चित्र लिखित चंद्रमा को देखने की इच्छा कौन करेगा असत पदार्थों के अनुभव से न तो कुछ तृप्ति ही होती है और न दुख का नाश ही अतः इस अद्वयानंद रस के अुभव से तृप्त होकर सत्य आत्मनिष्ट भाव से सुखपूर्वक स्थित हो हे महाबुद्धे सब और केवल अपने को ही देखता हुआ अपने को अद्वितीय मानता हुआ और आत्मानंद का अनुभव करता हुआ कालक्षेप कर अखंड बोध स्वरूप निर्विकल्प आत्मा में किसी विकल्प का होना आकाश में नगर की कल्पना के समान है इसीलिए अद्वितीय आनंदमय आत्मस्वरूप से स्थित होकर परम शांति लाभ कर, कर मौन धारण करो महात्मा ब्रह्मवेत्ता के मिथ्या विकल्पों की हेतु भूता बुद्धि की जो ब्रह्म भाव से मौनावस्था है वही परम उपशम है जिसमें की निरंतर अद्वयानंद रस का अनुभव होता है जिसने आत्मस्वरूप को जान लिया है उस स्वानंद रस का पान करने वाले पुरुष के लिए बासना रहित मौन से बढ़कर उत्तम सुखदायक और कुछ भी नहीं है विद्वान मुनि को उचित है कि चलते फिरते बैठते उठते सोते जागते अथवा किसी और अवस्था में रहते निरंतर आत्मा में रमण करता हुआ इच्छानुकूल रहे जिसकी चित्तवृत्ति निरंतर आत्मस्वरूप में लगी रहती है तथा जिसे आत्म तत्व की सिद्धि हो गई है उस महापुरुष को यानी ध्यान आदि के उपयोगी देश काल आसन दिशा यम नियम तथा लक्ष्य आदि की कोई आवश्यकता नहीं है अपने आप को जानने के लिए भला नियम आदि की क्या अपेक्षा है यह घड़ा है ऐसा जानने के लिए जिससे वस्तु का ज्ञान होता है उस प्रमाण सौष्ठव के अतिरिक्त भला और किस नियम की आवश्यकता है आत्मा नित्य सिद्ध है प्रमाण की शुद्धि होते ही वह स्वयं भाषण लगता है अपनी प्रतीति के लिए वह देश काल थवा शुद्धि आदि किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता जिस प्रकार मैं देवदत्त दत्त हूं इस ज्ञान में किसी नियम की अपेक्षा नहीं है उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता को मैं ब्रह्म हूं यह ज्ञान स्वतः ही हो जाता है सूर्य से जैसे जगत प्रकाशित होता है वैसे ही जिसके प्रकाश से समस्त असत और तुच्छ अनात्म पदार्थ भासते हैं उसको भाषित करने वाला और कौन हो सकता है वेद शास्त्र पुराण और समस्त भूत मात्र जिससे अर्थवान हो रहे हैं उस सर्व साक्षी परमात्मा को और कौन प्रकाशित करेगा यह सर्व साक्षी आत्मा स्वयं प्रकाश अनंत शक्ति अप्रमेय और सर्वाभव स्वरूप है इसको ही जान लेने पर वह ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ महात्मा संसार बंधन से मुक्त होकर धन्य हो जाता है विषयों के प्राप्त होने पर वह न दुखी होता है न आनंदित होता है न उनमें आसक्त होता है और न उनमें विरक्त होता है वह तो निरंतर आत्मा नंद रस से तृप्त होकर स्वयं अपने आप में ही क्रीड़ा करता और आनंदित होता है जिस प्रकार खिलौना मिलने पर बालक अपनी भूख और शारीरिक व्यथा को भूलकर उससे खेलने में लगा रहता है उसी प्रकार अहंकार और ममता से शून्य होकर विद्वान अपने आत्मा में आनंद पूर्वक कर रमण करता रहता है ब्रह्मविता विद्वान का चिंता और दीनता रहित भिक्षान्न ही भोजन तथा नदियों का जल ही पान होता है उनकी स्थिति स्वतंत्रता पूर्वक और निरंकुश मनमानी होती है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता, वे वन अथवा श्मशान में सुख की नींद सोते हैं, धोने सुखाने आदि की अपेक्षा से रहित दिशा अथवा वलकल आदि ही उनके वस्त्र है पृथ्वी ही पिछोना है उनका आना जाना वेदांत वातियों में ही हुआ करता है और परब्रह्म में ही उनकी क्रीड़ा होती है वह वह आत्मज्ञानी महापुरुष इस शरीर रूप विमान में बैठकर, कर अर्थात अपने सर्वाभिमान शून्य शरीर का आश्रय लेकर दूसरों के द्वारा उपस्थित किए समस्त विषयों को बालक के समान भोगता है किंतु वास्तव में वह प्रकट चिन्ह रहित और बाह्य पदार्थों में आसक्ति रहित होता है चैतन्य रूप वस्त्र से युक्त वह महाभाग्यवान पुरुष वस्त्रहीन वस्त्र युक्त अथवा मृग चरमादि धारण करने वाला होकर उन्मत्त के समान बालक के समान अथवा पिशाचादि के समान स्वेच्छानुकूल भूमंडल में विचरता रहता है। स्वयं सर्वात्म भाव से स्थित सदा अपने आत्मा में ही संतुष्ट और अकेला विचरने वाला वह मुनि अपनी इच्छा इच्छानुसार जब इच्छा हो तब अन्न ग्रहण करता है और मनमाना रूप धारण कर विचरता रहता है ब्रह्म विुष कही मूढ़ कहीं विद्वान और कहीं राजा महाराजाओ से ठाट बाट से युक्त दिखाई देता है वह कहीं भ्रांत कहीं शांत और कहीं अजगर के समान निश्चल भाव से पड़ा दिखाई पड़ता है इस प्रकार निरंतर परमानंद में मग्न हुआ विद्वान कहीं सम्मानित कहीं अपमानित और कहीं अज्ञात रहकर अलक्षित गति से विचरता है वह निर्दन होने पर भी सदा संतुष्ट असहाय होने पर भी महाबलवान भोजन न करने पर भी नित्य तृप्त और विषम भाव से बर्तता हुआ भी समदर्शी होता है वह महात्मा सब कुछ करता हुआ भी अ करता है नाना प्रकार के फल भोगता हुआ भी अभोक्ता है शरीरधारी होने पर भी अशरीरी है और परिच्छि होने पर भी सर्वव्यापी है सदा अशरीर भाव में स्थित रहने से इस ब्रह्मवेद्ता को प्रिय अथवा अप्रिय तथा शुभ अथवा अशुभ कभी छू नहीं सकता जिस देहादि देहों से संबंध होता है जिस देहाभिमानी का सूक्ष्म आदि देहों से संबंध होता है उसी को सुख अथवा दुख तथा शुभ अथवा अशुभ की प्राप्ति होती है जिसका देहादि बंधन टूट गया है उस सत्स्वरूप मुनी को शुभ अथवा अशुभ फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है वास्तविक बात को न जानने के कारण जैसे राहु से ग्रस्त न होने पर भी ग्रस्त सा प्रतीत होने के कारण लोग भ्रमवश सूर्य को राहु ग्रस्त कहते हैं वैसे ही देहादि बंधन से छूटे हुए ब्रह्मविता का आभास मात्र शरीर देख कर अज्ञानी जनों से देह युक्त मानते हैं यह मुक्त पुरुष का शरीर तो साप की कांचुली के समान प्राण वायु द्वारा कुछ इधर उधर चलायमान होता हुआ पड़ा रहता है उसमें कर्तुत्वाभिमान का अत्यंता होने के कारण वास्तव में क्रिया नहीं होती जैसे जल के प्रवाह से लकड़ी ऊंचे नीचे स्थानों में बहा ले जाई जाती है उसी प्रकार दैव के द्वारा ही उसका शरीर समयानुकूल भोगों को प्राप्त करता है मुक्त पुरुष का शरीर प्रारब्ध कर्म से कल्पित वासनाओं द्वारा संसारी पुरुष के समान नाना भोगों को भोगता है सिद्ध पुरुष तो स्वयं कुलाल चक्र के मूल की भांति संकल्प विकल्प से रहित होकर साक्षी भाव से मौन होकर रहता है ब्रह्मवित्ता पुरुष अत्यंत सघन आत्मानंद रस के पान से मतवाला होकर साक्षी रूप से स्थित हुआ इंद्रियों को न तो विषयों में लगाता है और न उन्हें विषयों से हटाता है वह अपने कर्मों के फल की ओर तो देखता भी नहीं है जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों दृष्टियों को त्याग कर केवल एक आत्म स्वरूप से स्थित रहता है वह ब्रह्मविताओं में श्रेष्ठ महापुरुष साक्षात शिव ही है अर्थात अन्य वस्तु के अभाव के कारण जिसका कोई लक्ष्य यानी प्राप्तव्य नहीं होता और जड़ अथवा सोए हुए पुरुष के समान जो ज्ञान शून्य भी नहीं होता वह पुरुष ही श्रेष्ठतम आत्मनिष्ठ है ऐसा ब्रह्मज्ञानी जीता हुआ भी सदा मुक्त और कृतार्थ ही है शरीर रूप उपाधि के नष्ट होने पर भी होने पर वह ब्रह्म भाव में स्थित हुआ ही अद्वितीय ब्रह्म में लीन हो जाता है नट जैसे विचित्र वेश विन्यास धारण किए रहने पर अथवा उससे अभाव में ही अभाव अभाव में भी पुरुष ही है वैसे ही ब्रह्म विद्ता उपाधि युक्त हो अथवा उपाधि मुक्त सदा ब्रह्म ही है और कुछ नहीं जहां तहां गिरे हुए वृक्ष के सूखे पत्तों के समान ब्रह्मी भूत यती का शरीर कहीं भी गिरे वह तो पहले ही चैतन्यग्नि से दग्ध हुआ रहता है सत्स्वरूप ब्रह्म में सदैव परिपूर्ण अद्वितीय आनंद स्वरूप से स्थित रहने वाले मुनि को इस त्वचा मांस और मलमूत्र के पिंड को त्यागने के लिए किसी योग्य देश काल आदि की अपेक्षा नहीं होती क्योंकि मोक्ष हृदय की यद्या रूप ग्रंथि के नाश को ही कहते हैं इसीलिए देह अथवा दंड कमंडलू के त्याग का नाम मोक्ष नहीं है वृक्ष का सुखकर झड़ा हुआ पत्ता नाली में नदी में शिवालय में अथवा किसी चबूतरे पर कहीं भी गिरे उससे वृक्ष का क्या हानि लाभ हो सकता है वृक्ष के पत्ते फूल और फलों के समान नाश तो जीव के देह इंद्रिय प्राण और बुद्धि आदि का ही होता है सदानंद स्वरूप स्वयं आत्मा का नाश कभी नहीं होता वह तो वृक्ष के समान नित्य निश्चल ही है प्रज्ञान घन यह आत्मा का लक्षण उसकी सत्यता का सूचक है ज्ञ जन ऐसा अनुभव वर्णन करके उपाधि कल्पित वस्तु का ही विनाश बतलाते हैं अरे यह आत्मा अविनाशी है यह श्रुति भी विकारी देह आदि का नाश होने पर आत्मा के अविनाशित्व का ही प्रतिपादन करती है जिस प्रकार पत्थर वृक्ष तृण अन्न भूसा और वस्त्र आदि जलने पर मिट्टी ही हो जाते हैं। उसी प्रकार देह इंद्रिय प्राण और मन आदि संपूर्ण दृश्य पदार्थ ज्ञानाग्नि से दग्ध हो जाने पर परमात्म स्वरूप ही हो जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर उससे विपरीत स्वभाव बाला अंधकार उसी में लीन हो जाता है वैसे ही संपूर्ण दृश्य प्रपंच ज्ञानोदय होने पर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है घड़े के नष्ट होने पर जैसे घटाकाश महाकाश ही हो जाता है वैसे ही उपाधि का लय होने पर ब्रह्मवेट स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है जैसे दूध में मिलकर दूध तेल में मिलकर तेल, और जल में मिलकर जल एक ही हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञानी मुनि आत्मा में लीन होने पर आत्मस्वरूप ही हो जाते हैं। अखंड सत्ता मात्र से स्थित होना ही विदेह कवल्य है इस प्रकार ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर यह यति फिर संसार चक्र में नहीं पड़ता ब्रह्म और आत्मा के एक ज्ञान रूप अग्नि से अविद्याजन्य शरीरादि उपाधि के दग्ध हो जाने पर तो यह ब्रह्मवित्ता ब्रह्म रूप ही हो जाता है और ब्रह्म का फिर जन्म कैसा बंधन और मोक्ष माया से ही हुए हैं वे वस्तुतः आत्मा में नहीं हैं जैसे क्रियाहीन रज्जू में सर्प प्रतीति का होना न होना भ्रम मात्र है वास्तव में नहीं अज्ञान की आवरण शक्ति के रहने और न रहने से ही क्रमशः बंध और मोक्ष कहे जाते हैं और ब्रह्म का कोई आवरण हो नहीं सकता क्योंकि उससे अतिरिक्त और कोई वस्तु है नहीं अतः वह अनावृत है यदि ब्रह्म का भी आवरण माना जाए तो अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकता और द्वैत श्रुति को मान्य नहीं है बंध और मोक्ष दोनों बुद्धि के गुण हैं, जैसे मेघ के द्वारा दृष्टि के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ कहा जाता है उसी प्रकार मूढ़ पुरुष उनकी कल्पना आत्म तत्व में व्यर्थ ही करते हैं क्योंकि ब्रह्म तो सदैव अद्वितीय असंग चैतन्य स्वरूप एक और अविनाशी है पदार्थ का होना और न होना ऐसा जो ज्ञान है वह बुद्धि का ही गुण है नित्य वस्तु आत्मा का नहीं इसीलिए आत्मा में ये बंध और मोक्ष दोनों माया से कल्पित है वस्तुतः नहीं है क्योंकि आकाश के समान निरवय निष्क्रिय शांत निर्मल निरंजन और अद्वितीय परम तत्व में कल्पना कैसी हो सकती है अतः परमार्थ, वास्तविक बात तो यह यही है कि न किसी का नाश है न ना उत्पत्ति है न बंधन है और न कोई साधक है तथा न मुमुक्षु है न मुक्त है हे वत्स कलि के दोषों से रहित कामना शून्य तुझ तुझ को अपने पुत्र के समान समझकर मैंने बारंबार सकल शास्त्रों का सार शिरोमणी यह अति गुह परम सिद्धांत तेरे सामने प्रकट किया है शिष्य की विदा गुरुदेव के ऐसे वचन सुन शिष्य ने अति नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और संसार बंधन से मुक्त हो उनकी आज्ञा पाकर चला गया और गुरुजी भी सच्चिदानंद समुद्र में मग्न मन हुए संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते निरंतर विचरने लगे अनुबंध चतुष्टय इस प्रकार गुरु और शिष्य के संवाद रूप से मुमुक्षुओं को सुगमता से बोध होने के लिए यह आत्मज्ञान का निरूपण किया गया है वेदांत विहित श्रवण आदि के द्वारा जिनके चित्त के समस्त दोष निकल गए हैं, और जो संसार सुख से विरक्त शांत चित्त श्रुति रहस्य के रसिक और मोक्ष कामी है वे यतीजन इस हितकारी उपदेश का आदर करें ग्रंथ प्रशंसा संसार मार्ग में नाना प्रकार के क्लेश रूपी सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए दाह की व्यथा से पीड़ित होकर मरुस्तल में जल की इच्छा से भटकते हुए थके मंदे पुरुषों की पुरुषों को अति निकट में ही अद्वितीय ब्रह्म रूप अत्यंत आनंददायक अमृत का समुद्र दिखाने वाली यह श्री शंकराचार्य जी की निर्वाणदाय वाणी निरंतर को प्राप्त हो रही है इति श्रीमत् परमहंस परमहंसपरी व्राजकाचार्यवोविंद श्री भगवत पूज्यपादशिष्यचार्य भगवत विवेकचूड़ा सरि ओ तत्सत शिवा शिव शिव